नीलाचल निवासय नियाय परमात्मने बलभद्रम सुभद्राभ्याम जगन्नाथा ते नम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के तो कुछ समय के लिए हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ के बारे में और कुछ लीला स्थलियों के बारे में तो यहाँ तो बहुत सारे लीला स्थलियाँ हैं श्री जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथपुरी ऐसा स्थान है कि जहाँ आप जगन्नाथ को भूलना भी चाहे तो भी नहीं, नहीं भूल सकते भूलें आप जब से आए तब से है ना सिक्रेट है ये तो ये जो जगन्नाथपुरी धाम है ये जो स्थल हैं यह हर समय भगवान जगन्नाथ का स्मरण हमें दिलाता या है या बढ़ाता है और भगवान जगन्नाथ का जो ऐश्वर्य है वो यहाँ आकर हमें पता चलता है हो सकता है कि किसी ने जगन्नाथ के बारे में पहले सुना है या जगन्नाथपुरी के बारे में सुना है लेकिन जब व्यक्ति जगन्नाथपुरी आता है और भगवान का जो इतना विशाल देवालय है उसको देखता है तो वो छोटा हो जाता है क्योंकि भक्ति में आने के बाद भी हमारे अंदर कई प्रकार की जो धारणाएं हैं या अपने योग्यताओं पर अहंकार का जो भाव है वो कहाँ ना कहाँ हमारे हृदय में छुपा रहता है लेकिन भगवान जगन्नाथ के यहाँ मंदिर में आकर उनके विशाल देवालय को देखकर व्यक्ति अपने आप को देखता है कि भगवान इतने विशाल हैं मैं इतना छोटा हूँ तो यह हर चीज़ बड़ी है क्या यह हर चीज़ हाँ तो कुछ कुछ बड़ी चीज़ों का मैं नाम गिनाऊंगा याद रखिए तो भगवान का जो मंदिर है उसको श्री मंदिर कहा जाता है क्या कहते हैं हाँ मतलब जिस पर श्री मीन्स श्रीमती लक्ष्मी।, लक्ष्मी देवी उनके अधिपत्य में जो देवालय है वो श्री मंदिर है तो ऐसे भगवान का ये जो धाम एक तो विशाल सागर के तट पर है उसको महोधधी कहा जाता है क्या कहते हैं मतलब हर चीज़ में महा लगा हुआ है यहाँ क्या लगा हुआ है महा माह मीन्स बिग तो समंदर को देखा जाए तो ये महोधदी कहते हैं और जो ये भगवान का देवालय है उसको बड़ा देवल कहते क्या नाम है इसका बड़ा, बड़ा देवल देवल मीन्स टेंपल फिर उतना ही नहीं जब जगन्नाथ मंदिर से आप बाहर आते हो ये जो बड़ा हाँ रास्ता देखते हो उसको कहते बड़ा दांड क्या कहते हाँ इतना ही नहीं बल्कि भगवान का जो देवालय है उसके ऊपर एकादशी के दिन दीप जलाया जाता है बहुत महान तो उस दीप को कहते हैं महादीप क्या कहते हैं फिर वो तो हो गया ऊपर लेकिन अभी मंदिर के अंदर जब भगवान के श्री विग्रहों को देखते हैं तो भगवान जगन्नाथ बाकी चीज़ें समझ में आए या ना आए लेकिन एक चीज़ से जगन्नाथ समझ में आ जाते हैं क्या है गोल बड़ी बड़ी आँखें तो इसलिए उनको कहते हैं बड़ा आँखें क्या कहते बड़ा वो तो बड़ा आँखें इसलिए ये बड़ा आँखें जगन्नाथ हैं जो हमें देखते हैं चाहे हम यहाँ दीवार के पीछे तो भी वो वहाँ से यहाँ देख रहे हैं उनके नज़र से कोई छुप नहीं सकता या बच नहीं सकता तो ऐसे बड़ा आँखें जगन्नाथ हैं तो उनका जो भाऊ हैं भाव, है। भाव में भाए ना तो उनको कहते महाभाव जगन्नाथ को क्या कहते महाभाव महा उसके अलावा भी जब जगन्नाथ जिन व्यंजनों को खाकर हमें प्रसाद के रूप में देते हैं उसको क्या कहते हैं देखिए कितने खुश हो गए हम महाप्रसाद आता है तो खुश हो जाते हैं महाप्रसाद हाँ तो ऐसे जगन्नाथ की हर चीज़ हाँ, बहुत क्या है विशाल है उनके अलावा उनके जो सेवक हैं उनको भी क्या कहा गया है बड़ा सेवक क्या बोला गया बड़ा सेवक। तो हर चीज बड़ी है हाँ तो इसलिए एक भक्त को ये समझ में आ जाए ना चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा आयि नंदतनुज किंकरम पति माम विषमे भवाम बुद्धो कृपया तव पादपंकजम पंकजम स्थित दुलि सदृश विचिंत कि हे नंदतनुज कृष्ण मैं आत्मा तो आपका क्या हूँ नित्य दास हूँ किंकर हूँ लेकिन किसी ना किसी प्रकार से मैं संसार में गिर गया हूँ बहुसागर में भौतिक भोग की लालसा को लेकर लेकिन हे कृष्ण आप क्या करो मुझे उठाओ और का रखो चरण कमल और चरण कमल में भी क्या स्थान चाहिए मुझे धूली का कन कितना छोटा साइज है वो हमारी असलियत है इसलिए कभी भी हमें घमंड आ जाए ना थोड़ा भी तो याद करना चाहिए कि मेरा साइज क्या है क्या है हमारा साइज बालाग्रह शतभाग शता कल्पित शार वे हिस्सा तो सोचना चाहिए कि कोई कह मैं बहुत बड़ा हूँ बोले प्रोजी आप ठीक है लेकिन आपका साइज तो देखो क्या है ओरिजिनल तो कई बार भक्त लोग बहुत बाहरी रूप से विनम्रता प्रदर्शित करते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत देन हूँ हीन हूँ तो एक बार ऐसे कोई भक्त कह रहा था मैंने कहा तो मुझे पहले ही पता है क्योंकि आपका साइज ही इतना छोटा है तो और क्या देनहीन बताओगे आप मुझे तो इसलिए हाँ हमें हमेशा सावधान रहे इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि भगवान क्या है मान है और मैं बहुत क्या हूँ नगण्य तुच्छ जी हूँ इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षास्त्र कम बोला था ये जगन्नाथपुरी में बोला था शाम का समय था चैतन्य महाप्रभु समंदर के किनारे थे हाँ वहाँ उन्होंने शिक्षा बोला और उपदेशामृत भी जो बुक रूप गोस्वामी ने कंपाइल किया वो भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ है सी बीच पर बैठकर और रूप गोस्वामी पीछे थे उन्होंने सारे नोट्स बनाए आगे चलकर उनको श्लोकों में डाला और उपदेशामृत ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ तो ऐसा जगन्नाथ का जो स्थान है कई सारी महिमाओं से क्या है भरा हुआ है इसलिए भक्त को बारंबार भगवान के धामों में आने का प्रयास करना चाहिए और जगन्नाथपुरी तो विशेष रूप से आना चाहिए क्योंकि कलियुगा का धाम कहाँ है जगन्नाथपुरी हर युग में भगवान निवास करते हैं अलग अलग जगह सत्ययुग में बद्रीनाथ में निवास करते हैं हाँ द्वापर में कहाँ रह भगवान द्वारका में त्रेता रामेश्वरम बोलते हैं फिर कलयुग बचा तो बाकी युगों में भगवान तो अपने पर्सनल एक मनुष्य के रूप में आते हैं लेकिन कलयुग में भगवान दारु ब्रह्म के रूप में आते हैं विग्रह के रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं इसलिए नारद पुराण में वर्णन आता है एक श्लोक आता है जिसको मैंने इस किताब के पीछे लिख दिया है जिसमें स्वयं भगवान बोलते हैं हाँ कहते हैं प्रतिमा त्राम दृष्ट स्वयं देवेन निर्मित अनयासेन वै या भवनम में तथो नरा तो लक्ष्मी देवी से भगवान बोलते हैं कि हे है, लक्ष्मी कि ये जो विशाल जो धाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र हाँ वहाँ मेरे द्वारा निर्मित विग्रह है वो विग्रह किसने बनाए जगन्नाथ के स्वयं देवेन निर्मित भगवान ने आज महाराज भी बोल रहे थे न और वह कहते हैं कि अनायासे न वैयांती बहुत सरलता से व्यक्ति मेरे धाम आ सकता है यदि जगन्नाथपुरी में वह आकर मेरा क्या करता है दर्शन करता है इसलिए जगन्नाथपुरी में व्यक्ति आता है तो उसको दो चीज़ें सर्वाधिक करनी चाहिए कितनी चीज़ें चीज़े। तो तीन चीज़ें कई बार मैं बोलता हूँ पहली चीज़ है जितना अधिक हो सके भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें सुबह जब भी आपको मौका मिलता है अधिक से अधिक किसको देखे जगन्नाथ को देखे जाए समय मिला कोई है साथ नहीं है नो no प्रॉब्लम भगवान इतने दयालु हैं वो रात्रि तक आपका इंतज़ार कर रहे हैं हाथ लंबे करके खड़े हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ कौन पुकारते हैं हमें माँ ही बच्चों को पुकार दे बड़ा होता तो माँ भी हाथ नीचे रखती है छोटा होता तो, तो माँ पैसे लेती है बच्चे को तो वैसे जगन्नाथ जी कि जो दया है उसकी कोई सीमा नहीं है ऐसे हजारों उदाहरण आते हैं उनके भक्तों से संबंधित तो भगवान जगन्नाथ वहाँ खड़े हैं अपने देवालय में रत्न सिंहासन पर किस पर है रत्न सिंहासन मंदिर के अंदर जो हैं जिसके ऊपर बैठे हैं और वहाँ से देख रहे और हाथ आगे किए कि आओ मुझे मिलो तो जगन्नाथपुरी में आकर जगन्नाथ के दर्शन एक बार दो बार नहीं जब भी समय मिले हाँ मेरे साथ कोई हो नहीं हो मुझे क्या करना है हाँ इसलिए मैंने इनको बोला था मंदिर के नज़दीक रूम बुक करते हैं इनको जाना है मैक्सिमम जाओ जगन्नाथ का दर्शन करो सुबह दोपहर शाम हाँ और दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए आकंठ भोजन क्या करना चाहिए आ, कंठ भोजन। हाँ मतलब <coughs> कंठ तक जगन्नाथ प्रसाद खाना चाहिए हुँ? कंठ तक जगन्नाथ मंदिर जाओ जो भी प्रसाद है और दोपहर के बाद फ्रेश प्रसाद निकलता है आपकी उंगलियां जल जाएंगे बारह के बाद हमेशा सुबह प्रसाद नहीं होता होता है प्रसाद लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है वो पंडा लोग राजा को भेजा जाता है हाँ लेकिन जो मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रसाद होता है वो एक ही बार कुक होता है बड़ा जिसमें हजारों हज़ारों मटके होते हैं यदि टाइम तो चला गया लेकिन अब बारह के आसपास यदि चले जाते मंदिर तो जगन्नाथ जी ऐसे हैं कि अभी बाकी सब विग्रह खाते हैं तो दरवाजे बंद किए जाते हैं जगन्नाथ जी ने मैं पा रहा हूँ आप सामने खड़े होके देखो मुझे चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद आता था आज भी दोपहर को आप जाओगे तो जगन्नाथ जी वहाँ बैठे हैं अंदर गर्भगृह में गर्भगृह के बाद फिर उनका वो जगह आता है उसके बाद जहाँ गरुड़ स्तंभ हैं उसको नाट्य मंदिर कहते हैं गरुड़ स्तंभ के पीछे जो और एक छोटा सा प्लेस है उसको कहते हैं भोग मंडप तो ऐसा मंदिर ये चार भागों में विभगता है तो जो भोग मंडप य में है वहाँ उनका भोग रखा जाता है और भगवान कहाँ है गर्भगृह गर्भगृह जगमोहन नाट्य मंदिर और भोग मंडप तो इतना डिस्टेंस है वहाँ से खा रहे हैं यहाँ भगवान और पुजारी यहाँ यहाँ बैठते ऑफरिंग करने के लिए तो ये दिन में एक बार यहाँ भोगा लगता है जो हज़ारों हजारों मटके होते हैं सब चीज़ें होती हैं और वहाँ तीन पुजारी तीनों के लिए बैठते जैसे कल वैष्णव महाराज बता रहे थे वो मंत्रा वगैरह मैंने बुक में डाले हैं कौन से मंत्रा चाण करते पुजारी भोग लगाने के लिए वो प्रोसेस है, और भगवान स्वीकार करते हैं तो ऐसे भोगा को आप देख सकते हो ऑफरिंग करते हुए भगवान खाते हुए तो दोपहर के समय होता है कल यदि आपको समय है मिला तो आप जाइए और वो भी अब दर्शन कर सकते हैं तो ऐसे भगवान जो जगन्नाथ है बहुत कृपा प्रदान करते हैं तो इसलिए जगन्नाथ जगन्नाथपुरी जब आते हो तो यहाँ शास्त्र कहते हैं कि लज्जा नहीं होनी चाहिए प्रसाद पाने के लिए वो वो दूसरे डिवोटी देखेगा तो क्या कहेगा इतना खाता है हमें होता है ना जगन्नाथ प्रसाद मुझे शर्माना नहीं है जितना हो सके पाते रहो हाँ जगन्नाथ तो प्रसाद पाने से कोई बीमार नहीं हुआ पुराणों में एक वर्णन आता है एक बार एक व्यक्ति जगन्नाथ पूरे अपने परिवार के साथ आता है और परिवार के साथ आकर उसको पता चला कि ये जगन्नाथ का प्रसाद तो ये उच्चिष्ट है वो भगवान खाते फिर ओयमला देवी खाती है फिर बाहर आता है और उसको इतना उसका फेत नहीं था हाँ भक्ति में कौन कितना उन्नत है उसका लक्षण क्या है कितना फेत है कौन उत्तम है मध्यम है और उन्नत है उसकी कैटेगरी केवल एक चीज़ पर है उसका श्रद्धा कितना है तो ऐसे वो आया अपने परिवार के साथ और उसने सोचा ये क्या है जगन्नाथ ये सब उच्चिष्ट है उसको बिल्कुल फित नहीं उसने कहा जगन्नाथपुर ये नहीं मंदिर की चीज़ें वो बाहर होटलों में खाते रहता था होटलों में फिर दूसरे दिन ही बीमार होना शुरू हो गया वो उसका परिवार मृत्यु के कगार में आ गए किसके इतना जगन्नाथ प्रसाद का अनादर नहीं करना है शास्त्र कहते हैं और फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें तो किसी उन्नत व्यक्ति से पूछा और उसने कहा ये तो एक एकमेव कारण है कि आपके अंदर जगन्नाथ प्रसाद का तुमने अनादर किया है श्रद्धा आदि नहीं है हाँ जिसके कारण क्या है तुम बीमार हो रहे हो जाओ और वो जगन्नाथ का प्रसाद पाओ गया पूरा और पूरा प्रसाद परिवार के साथ खाया तो पूरा स्वस्थ हो गया ये पौराणों में कथा आती है तो इस प्रकार से जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी लोग क्या होते हैं लालायित रहते हैं एक बार अभी रिसेंटली मैं बीच में आया तब 25 पच्चीस से तीस दिन पहले तो एक, एक विदेशी भक्त अंदर जाना चाह रहा था इसकॉन डिवर्टी था मुझे अंदर जाना है वहाँ तो हिंदू दर अलाउड बाकी अलाउड नहीं है तो उसको जाने नहीं दे रहे थे तो उस समय कोई एक जगन्नाथ प्रसाद तो बाहर लोग लेके आते हैं ना तो किसी से गिर गया रोड के उस उधर और वो उठाए कुत्ते ने कुत्ते ने मुँह में डला हुआ था थोड़ा खा के उसके मुँह से गिरा और ये एक पंडा वहाँ था और ये विदेशी भक्त भी था उसको पूछ रहा था कि मुझे अंदर जाना ही हो तो उसने कहा उसने भी देखा उस भक्त ने में कि कुत्ते से मुह से क्या गिरा हुआ अभी उस विदेशी भक्त को बोला खाओ वो खा सकते हो तुम उसने हाक करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसी समय एक लोकल वैष्णव आया सिंपल सरल उसने उसको उठाया और क्या किया खा लिया कहते यही कारण है आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं इसलिए मैंने आ, लास्ट टाइम हाँ हाँ किसी आया था तो किसी वैष्णो से मिल रहा था तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने भी लेकिन या ऐसा वर्णन नहीं आ रहा था किसी ग्रंथ में पढ़ने में नहीं आया लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भी एक बार जगन्नाथ प्रसाद किसी डॉग ने खा लिया था उससे गिरा तो महाप्रभु ने उठ के क्या किया उसको खा लिया क्योंकि शास्त्र ये वर्णन करते हैं कि जब ये कुत्ता भी खा ले और उसके मुख से कुत्ता और बिल्ली बोला है विडाल वो भी खाले और वो गिरता है तो बिना के क्या करना है तो वो सोचना है कि मेरा अभी क्या हो गया है प्रसाद में फेत हो गया इसलिए तो बोला है ना विश्वासो नहीं वजह थे विश्वासो नहीं वजाए थे ये विश्वास नहीं है हाँ महाप्रसादे कौन सी चीज में विश्वास नहीं हमें महाप्रसाद महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवें वैश्णवे। वैष्णवों में नहीं है नाम में नहीं है ब्राह्मणों में नहीं है इन सब में नहीं है हाँ विश्वास विश्वास नहीं वजह थे तो ऐसे हमारी स्थिति है तो ये जो प्रसाद है जिसको पाने के लिए सभी लोग लालयत होते हैं इसलिए जगन्नाथ प्रसाद कंठ भर के पाना चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के इसलिए कई वैष्णवाज है उन्होंने व्रत लिया है कि जीवन काल में प्रतिदिन जगन्नाथ का जो अन्न प्रसाद है वो मेरे मुंह में चला जाना चाहिए हाँ जगन्नाथ का यहाँ प्रसाद मीन्स भात है क्या है प्रसाद मीन्स भात इसलिए बोलते हैं ना कल भी बोला था जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ कि जगन्नाथ का भात हाँ मैं रिसेंटली इस बुक में लिखा है कि एक ही चीज़ से सबसे ज़्यादा भक्त आनंदित होता है प्रसादे तो प्रसन्नता हे प्रसाद तुम क्या करते हो हमें प्रसन्न कर लेते हो हाँ प्रसाद से ही प्रसन्नता आती है तो ऐसे प्रसाद के प्रति यदि फेत आ जाए तो समझो कि जगन्नाथ के प्रति हमारा जो फेत है हाँ वो बढ़ेगा सेवा की भावना भी बढ़ेगी तो ऐसा जगन्नाथ प्रसाद कोई साधारण नहीं है कितने लोगों ने कल से आके जगन्नाथ प्रसाद खाया है मंदिर में पाया है ना ठीक है जैसे मर्जी पाले लीजिए लेकिन पाई है दोपहर को भूख भी नहीं है तो भूख भी नहीं है तो पाई है जाकर थैंक यू और दूसरा एक तो वो ग्रे राइस मिलता है ड्राई राइस याद है ना आपको तो बल्कि पारन के दिन क्या एवरीडे मुँह में जाना चाहिए ड्राई राइस होता है वो उसको मैं आपको कल ले जाऊंगा मैंने कल सोचा है मॉर्निंग आवर्स में आज जाना था लेकिन लेट हो गए तो मॉर्निंग आवर्स में टेंपल के अंदर के प्लेसेस थोड़े से विजिट कराऊंगा इम्पॉर्टेंट प्लेसेस सुबह और किचन भी ये सारा कुकिंग का जो शुरू हो जाता है सुबह था छः साढ़े छः के बाद शुरू हो रहा है तो उस समय सात के आसपास हम विज़िट कर सकते हैं तो ऐसे जगन्नाथ प्रसाद है जो सबको आकर्षित करता है इसलिए इवन देवतागण यहाँ आते हैं रोज़ दर्शन करने के लिए विभीषण रोज आते हैं कौन आते हैं रोज दर्शन करने विभीषण शाम के समय में आते चैतन्य महाप्रभु को आके मिले थे विभीषण तो ऐसे विभीषण एक बार आए तो एक व्यक्ति ने बोला कि आप कौन हो इतने शाम के समय इतने ऊँचे तो उसने कहा तुम नहीं जानते हो मैं विभीषण हूँ तो ऐसे कहा जाता है कि विभीषण ने अपना हाथ का जो कंगन है कंगन कहते हैं जो भी हाथ में कड़ा कड़ा यहाँ एक पंडा पुजारी को दे दिया आज भी उसके घर में है और उसका साइज़ क्या है बैलगाड़ी के चक्का के इतना साइज है तो आज बहुत रेयर ले, मैं तो ट्राई कर रहा था जाओ कभी लेकिन वो देख दिखाते नहीं हम लोग तो लेकिन आज भी किसी पुजारी पंडा के घर में है, वो हैं तो ऐसे देवतागन दर्शन के लिए आते हैं प्रसाद पाने के लिए आते हैं तो एक बार इंद्र आए यहाँ हाँ इंद्र पुरी आए रोज ही आते हैं लेकिन एक दिन आए और पूरा भीड़ के साथ अंदर चले गए सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं ये लोग ना अंदर गए पूरा मंदिर के अंदर गए घूमे दर्शन कर लिया जगन्नाथ का प्रणाम आदि किया फिर बाहर आए आनंद बाजार में आए कहाँ आए आनन्द बाजार नाम कितना सुंदर है बाकी आनंद आए ना आए लेकिन आनंद बाज़ार तो आनंद देता है तो आनंद बाज़ार में जैसे आए तो उन्होंने इतना सारा प्रसाद का वैरायटी देखा तो ये इंद्र चाह रहे थे प्रसाद तो जैसे उन्होंने लेना शुरू कर दिया वहाँ शॉपकीपर से मुझे वो दो मालपुआ दो आ, मोहर दो बहुत सारे नाम है बूंदी लड्डू दो बहुत सारे ले लिए ले लिए शॉपकीपर ने कहा इंडियन करेंसी दो मुझे अभी इंदिरा के पास काहेगा करंसी इंद्र के ऊपर कहते मेरे पास कोई करंसी नहीं मैं इंद्र हूँ ऐसे बोला हो शॉपकीपर को शाप के ऊपर को फेत नहीं हो रहा था तुम कैसे इंदिरा हो सकते हो हाँ उसने प्रसाद उठाया इंद्र चलने लगे चल चल के उस समय इतना सीटी तो नहीं था बड़ा नॉर्मल तो चलने चल चल के कहते मैं दिखाता हूँ मैं इंद्र हूँ तो ये बिना ये पीछे लगे उनके अरे मुझे इंडियन करेंसी दो पैसे दो तू तो ये इंद्र बिना बोले चाहिए देखा कि वास्तव में ये व्यक्ति जो जा रहा है हाँ इसके पांव क्या है जब इनको स्पर्श नहीं करते हाँ तो गए तो जहाँ इस्कॉन टेंपल है ना हाँ हरिदास ठाकुर का समाधि है उस एरिया पूरा एरिया है उसको स्वर्ग द्वार कहते हैं वहाँ सप्त ऋषियों ने वहाँ तपस्या आदि की थी उनके साथ अलग अलग टेम्पल्स है वहाँ चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाते थे बहुत बार तो स्वर्ग द्वार के पास गए और इंद्र रुक गया तो इसने वहाँ बोला कि सही में तुम इंद्र हो तो मुझे बारिश करके दिखाओ तो इंद्र ने तुरंत वहाँ स्वर्ग द्वार में बारिश करवाई इसको फेत हो गया ये व्यक्ति कौन है इंद्र है फिर इंद्र ने कहा ये स्थान है जगन्नाथपुरी का ये स्वर्ग का द्वार है यहाँ से देवतागन आते हैं और यहाँ से क्या करते हैं जाते हैं तो आज भी वहाँ छोटा सा पत्थर है अभी तो इतनी भीड़ भाड़ हो गई इतनी दुकानें हो गई बिल्डिंग्स हो गई सारा वहाँ त्रस्त व्रस्त हो गया तो वहाँ वो स्थान है जहाँ इंद्र आया था और वहाँ वो स्टोन लगाया हुआ था इन लोगों ने तो फिर अभी ये तो खुश हो गया कहते जब तुम्हें बारिश चाहिए तब क्या करना बस मुझे ऑर्डर दे देना अभी उसने तो देखा था चमत्कार इंद्र तो चले गए प्रसाद लेके इंद्र बहुत खुश थे आज जगन्नाथ प्रसाद ले जाकर फिर जब ये आए वापस आए तो ये इसने किसको ओपन नहीं किया अपना सीक्रेट कि मेरे पास अभी एक विशेष चमत्कार शक्ति आई है तो ये जब शॉप से आनंद बाजार में बैठा था तो से समय बिता तो एक दो चार दिन के बाद उसने सोचा आज ट्राई करता हूँ हाँ आज करता हूँ कुछ कमाल <laughs> तो उसने कहा इंद्र जी बारिश हो जाना चाहिए अभी ऐसे बोलते ही टेंपल के अंदर का ओनली आनंद बाजार का जो एरिया है उसमें बारिश होने लगा सारे लोग की देखने लगे क्या है टेंपल का क्योंकि ये टेंपल दो दीवारों से घिरा हुआ है एक है मेघनाथ प्राचीर और दूसरा है कुर प्राचीर बाहर की जो दीवार है उसको कहते मेघनाथ प्राचीर प्राचीर मीन्स दीवार और उसके अंदर की जो दीवार है उसको कहते कुरम प्राचीर जब आप चढ़ते हो ना ये बाईस सीढ़ियाँ सिमा द्वार से वो 22 सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ग्लोरियस है हाँ तो वहाँ आगे फिर एक दूसरा गेट आता है तो वो वो कुर्म प्राचीर है उसके अंदर वो सेक्शन है टेंपल का उसको कहते आंतरिक बेढ़ा और बाहर वाले को कहते बाहरी बेड़ा तो इन दोनों बेढ़ाओं में बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं चैतन्य महाप्रभु अंदर वाला जो एरिया था बेड़ा राउंड टेम्पल के बिल्कुल क्लोज टेम्पल है ना जो मेन स्ट्रक्चर वहाँ कीर्तन करते थे एवरीडे अपने सारे टीम को लेके कीर्तन किया करते थे तो जैसे इसने कहा बारिश आ जाओ तो इतनी बारिश आ गई पूरा पानी पानी हो गया आनंद बाज़ार में तो सब चकित थे तो पता चला कि यही व्यक्ति है जिसने क्या की है बारिश की तो राजा को पता चला गजपति महाराज वो आए आनंदित हो गए उसको आके कि क्या किया उन्होंने वो टर्बन बांध दिया उसका सत्कार सम्मान किया उसने कहा ओडिशा में जब भी बारिश की आवश्यकता होगी उसकी जिम्मेदारी किसकी है तुम्हारी है तो ये जगन्नाथ का जो प्रसाद है उसको प्राप्त करने के लिए देवतागण भी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित हो जाते हैं यदि किसी व्यक्ति का फेज जगन्नाथ प्रसाद से होता है क्योंकि अब सार्वभम भट्टाचार्य रहते थे वे इतने बड़े विद्वान थे जगन्नाथपुरी के निवासी रोज जगन्नाथ दर्शन करने जाते थे लेकिन पक्के मायावादी और दूसरा प्रसाद में कोई विश्वास नहीं लेकिन महाप्रभु से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु का डेली रूटीन क्या होता था चैतन्य महाप्रभु सुबह उठते थे समंदर स्नान करते थे और जाकर सीधा जगन्नाथ का दर्शन करते थे तो जब जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे तो उनके दो भक्त उनके साथ हुआ करते थे एक का नाम था गोविंद और दूसरे थे काशीश्वर पंडित क्या नाम था पंडित तो ये दोनों ईश्वरपुरी के शिष्य थे मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे तो जब ये दोनों आए तो महाप्रभु ने कहा नहीं अपने गॉड ब्रदर से सेवा नहीं लेनी है लेकिन फिर भी उनके गुरु ने कहा था इनकी सेवा करो तो महाप्रभु ने कहा ठीक है गुरु आदेश है तो महाप्रभु सेवा लेते थे, थे उनसे तो गोविंद चैतन्य महाप्रभु की पर्सनल सेवा करता था उनको प्रसाद उनकी केयर करना बहुत सारे उनके साथ होता था और काशीश्वर पंडित बॉडी से बहुत हट्टे कट्टे थे बहुत ऊँचे महाप्रभु के हाइट के महाप्रभु का हाइट कितना था सात फीट, जितना हाइट महाप्रभु का है उतने हाइट के जगन्नाथ है जगन्नाथ का जो हाइट है अंदर वो भी उतना है जितना महाप्रभु का हाइट था तो ऐसे काशेश्वर पंडित क्योंकि बहुत भीड़ होते थे, तो काशेश्वर पंडित का सेवा था कि आगे आगे चलना लंबे लंबे हाथ थे ऐसे भीड़ को साइड में कर दे चल निकलो महाप्रभु आ रहे हैं हाँ तो महाप्रभु को महाप्रभु बोलते थे चैतन्य महाप्रभु का नाम नवोद्वीप में महाप्रभु नहीं था यहाँ आकर उनको क्या बोला गया महाप्रभु क्यों क्योंकि महाभाव का जो आस्वादन है चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ किया था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मोड में है कॉन्शियसनेस में राधा रानी किसको देखना चाहती है कृष्ण को इसलिए जगन्नाथ कृष्ण है और ऐसे कृष्ण भी वहाँ मैड हो गए हैं वो भी किसको देखना चाहते हैं राधा रानी को ये जो जगन्नाथ का फॉर्म है उसका मूल कारण है कि वो राधा रानी के प्रेम में डूब गए हैं या पागल हो गए इसलिए उनकी आई विचित्र अवस्था हो गई है कृष्ण की और वही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण होने के बावजूद भी राधा रानी के भाव में है लेकिन वो कृष्ण को देखने के लिए लालायित है हाँ तो ऐसे ये इसको ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है ये महामिलन क्षेत्र है दोनों का मिलन है राधा रानी के भाव का और कृष्ण के भाव जो राधा रानी के प्रति है इसलिए इसको विप्रलम्बक क्षेत्र भी कहते हैं हाँ तो ऐसे एक चैतन्य महाप्रभु यहाँ निवास करते थे और काशीश्वर पंडित के साथ रोज टेंपल में दर्शन करने जाते थे और जाने से पहले जहाँ सिम्मा द्वार है ना उसके दरवाजे के पीछे ये गड्ढा था जिसमें रोज महाप्रभु चरण धोते थे अभी भी हम धोते कि नहीं वहाँ चरण तो ये महाप्रभु के समय से सारी चीज़ें तो लेकिन अभी जहाँ हम धोते वहाँ नहीं उस समय तो ये सब आ, ये नहीं था पाइप्स और पानी बह रहा है तो वह गड्ढा होता था उसमें पानी था और महाप्रभु के चरण वहाँ धोते थे फिर जैसे महाप्रभु चरण रखे ना गड्ढे में धो देते थे तो भक्तों की भीड़ लग जाती थी किस लिए चरणामृत महाप्रभु खड़े हो जाते थे किसी को पीने नहीं देना फिर देखा कि एक बार एक बंगाल से भक्त आया था उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो वो जब आए थे वो ऐसा भक्त था मतलब जिसका फेत वैष्णव के प्रति वैष्णव का वचिष्ट वैष्णव के चरण की धूलि हाँ इसके प्रति बहुत अधिक था वो भक्त ऐसा कमाल का था कि वो अलग अलग भक्तों के पास जाता था कुछ खाद्य पदार्थ प्रसाद आदि लेके और कहते प्रभु जी आपके लिए सब प्रसाद है हाँ और वो खा लेते थे तो उसका उचिष्ट जब वो वो पा, पाते थे तो एक बार एक ये जो डिवोटी है एक परिवार के घर गए मैंगो सीज़न था बहुत सारे टोकरी भर के मैंगो ले गए और उनको दे दिया कि आपके लिए मैंगोज में लाया लाया हो तो जो पति पत्नी थे उनको पता था कि ये मैंगो खिलाएंगे लेकिन गुठलिया ये खाएंगे हाँ मतलब उच्चिष्ट सारा खाएंगे तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है हम इसको स्वीकार करते हैं तो ये जो डिवोटी उनके घर से बाहर आकर एक पेड़ के पीछे छुप गए कि कब वो मैंगो खाएंगे और गुठलिया बाहर फेंकेंगे जैसे गुठलिया बाहर फेंके ये वैष्णव जाकर क्या किया सारा उच्चिष्ट खा लिया मतलब इतना फेत वैष्णव उच्चिष्ट में तो ये कोई नोट नहीं किया था ये किसने नोट किया था जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने और ये कहाँ हो रहा था बंगाल में तो जब वो भक्त यात्रा में आया यहाँ पुरी और चैतन्य महाप्रभु के संग फिर सारे भक्त मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे महाप्रभु ने कहा किसी को नहीं देना बाकी भक्तों को एक भक्त का ही इस पर अधिकार है कौन थे वो उनका नाम याद नहीं उनका इनको पीने दो वो पूरा पी रहे थे पी रहे थे इतना पी रहे थे महाप्रभु कहते रुक जाओ <laughs> और उन्होंने उनको रोका इतना कृपा दे फिर महाप्रभु ने कहा ये ऐसा वैष्णव है ये जब तक पूरे में रहेगा मेरा उच्चिष्ट भी इसको देना इतनी कृपा की थी क्यों क्योंकि वैष्णव धोले पदजल और उच्चिष्ट इन पर उनका बहुत फेद था उस डिवोटी का इसलिए कहते महाबल ये तीनों से क्या मिलता है भक्ति करने के लिए महान बल मिलता है हाँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु टेम्पल में जाते थे अंदर फिर अंदर जाकर लेफ्ट साइड में ये 22 सीढ़ियाँ चढ़ के लेफ्ट लेके फिर वहाँ नरसिम्हा टेम्पल है आप देखा दर्शन क्या होगा नरसिम्हा है आदि नरसिम्हा है वो जगन्नाथ के समय से उनको स्थापित किया है तो वो नरसिम्हा का दर्शन करते थे महाप्रभु और हाँ आरती बोला करते थे कौन सी तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम तो ये प्रेयर चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रतिदिन बोलते थे और फिर जाकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन करते थे बिल्कुल अंदर नहीं जाते थे चैतन्य महाप्रभु गरड़ स्तंभ के पास खड़े हो जाते थे आज भी आप जाते हो जो रेगुलर भक्त आते हैं आज भी उस दीवार में चैतन्य महाप्रभु के इन तीन उंगलियों के निशान हैं और कभी भीड़ हो तो बहुत आगे भीड़ में जाने की नींद नहीं आपको हाँ गरुड़ स्तंभ बीच में है तो उसके ले, बिल्कुल लेफ्ट में वहाँ एक पिलर है उसके पास खड़े होंगे आप तो आपको बहुत अच्छे से जगन्नाथ देखते हैं पिलर के इस तरफ आ जाओ बलभद्र पूरा प्रॉपरली दिखते हैं बिलर के बीच में खड़े हो सभद्रा दिखती है तो ये सही है तो महाप्रभु वहाँ खड़े होते थे और जगन्नाथ को देखते थे बल्कि महाप्रभु का कोई इंटरेस्ट नहीं था सुभद्रा और बलराम को देखने के लिए उन्नत अंडरस्टैंडिंग है क्यों नहीं था क्योंकि वो कौन से भाव में है राधा रानी के राधा रानी किसको देखना चाहती है कृष्ण और वहाँ क्यों कड़े होते थे क्योंकि वहाँ से दूसरे दो नहीं दिखते वो जगन्नाथ ही दिखते हैं और वो जगन्नाथ वासुदेव कृष्ण के रूप में नहीं देखते थे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण इस रूप में वहाँ से देखते थे हाँ चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि एक दिन ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे इतने भाव विवल हो गए चैतन्य महाप्रभु कि उनके नीचे पदतल में जो स्टोन था पत्थर था वो पूर्ण रूप न पिघल गया और कई दिनों तक तो वैसे ही था पिघला हुआ वो चरण चिन्ह वैसे थे और तो बहुत दिनों से उसको निकाला नहीं वहाँ से लोगों का पाँव भी पड़ता था और ये सब होता था हाँ फिर आगे चलकर ये जो एक राजा थे उन्होंने कहा ऐसे दो अलग अलग मत आते राजा तो बहुत आनंदित हो गए उस पत्थर को निकाल दिया वहाँ से लेकिन अपने महल में चले गए उनकी उपासना आराधना करने लगे फिर गौड़िया वैष्णव ने कहा अरे आप अकेले कृपा प्राप्त कर रहे हो सबके लिए कृपा मिलनी चाहिए तो राधा रमन देव गोस्वामी एक हुए हैंडीबोटी है उनके उन्होंने ये फिर कहते कि उन्होंने निकलवाया या फिर मंगाया और फिर जो हम देखते हैं ना चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह मंदिर है अंदर वहाँ फिर इंस्टॉल किया कि जितने भी वैष्णव आएंगे वो उनके लिए वो दर्शनीय होगा हाँ तो आज वहाँ एक मठ है यहाँ झांझपीठा मठ उसके जो भक्त हैं वो वहाँ सेवा करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे रोज दर्शन करते थे और चैतन्य महाप्रभु दर्शन करके जो पुजारी है उनको माला देता था उनको कुछ ना कुछ चीज़ें देते थे और रोज प्रसाद वहाँ कैरी करते थे महाप्रभु प्रसाद कैरी करके किसको देने के लिए जाते थे हाँ बस क्यों हरिदास ठाकुर को देते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे चैतन्य महाप्रभु हाँ हरिदास ठाकुर से बहुत अधिक प्रीति रखते थे तो रोज चैतन्य महाप्रभु प्रसाद को लेकर जाकर हरिदास ठाकुर को प्रदान करते थे ये महाप्रभु ने पर्सनली अपनी जिम्मेदारी और सेवा ली थी क्योंकि हरिदास ठाकुर कौन सी से सेवा कर रहा था नाम सेवा नाम से कहा जाओगे आप धाम नाम तो धाम यात्रा नाम लोगे तभी कहाँ पहुँचोगे धाम तो चैतन्य महाप्रभु बहुत केयर करते थे हरिदास ठाकुर की पर्सनली और प्रतिदिन उनसे मिलते थे उनसे वार्तालाप करते थे तो ऐसा ये जो जगन्नाथ का मंदिर है जिसकी हर चीज़ बोलती है क्या करती है हाँ वहाँ की हर चीज़ दीवारें हो छोटे छोटे टेम्पल्स हो हर चीज़ हमें जगन्नाथ का स्मरण कराती है और जगन्नाथ के प्रति जो हमारा फेत है उसको बढ़ाती हैं तो ऐसा जगन्नाथ जी का ये धाम ये जो देवालय है ये 1100 साल पुराना है कितना 1100 साल एग्जैक्टली exactly. हाँ तो राजाओं ने बनाया है क्योंकि महाराज इंद्र ने जब टेंपल बनाया था वो तो सत्ययुग में करोड़ों करोड़ों साल बीते उसके बाद उसी स्थान में मंदिर बनते रहे सारे कितने बने कुछ को पता नहीं है कितने आए मंदिर कितने टूटे नए बने हाँ और ये फाइनली ये जो बना है ग्यारह सौ साल पहले वो भी केवल जगमोहन और टेम्पल बना था जो ये जो गरुड़ स्तंभ वाला मंदिर है वो नहीं था फिर बाद में अलग अलग राजाओं ने वो ऐड किया फिर जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने देखा अब भोग लगाने की और बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए तो जो जो गरुड़ स्तंभ है उसके पीछे जो एक हॉल है भोग मंडप वो शंकराचार्य ने बनवाया शंकराचार्य वहाँ रहते थे अंदर फिर शंकराचार्य ने जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो वो जाकर वहाँ गोवर्धन मठ है उनका वहाँ निवास करने लगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमेशा गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर जगन्नाथ का दर्शन करते थे किसी ने पूछा आप क्यों जगन्नाथ के पास गरुड़ा के पास खड़े होकर दर्शन करते हो हाँ क्यों यहाँ खड़े होते हों तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत विनम्र थे वो कहते हैं कि मैं तो हमारी क्या योग्यता है कि भगवान जगन्नाथ मुझे देखें हाँ भगवान तो अपने प्रिय भक्तों को देखने में आनंद लेते हैं हाँ देखो जब द्वारका यात्रा में गए थे दो लोग कौन गए थे द्वारका यात्रा में फेमस द्वारका यात्रा याद नहीं आपको अर्जुन और दुर्योधन कब गए थे अब तो बिल्कुल शांत हो गए थे ये तो ये दोनों जब युद्ध से पूर्व ये दोनों गए तो ये दुर्योधन जाके सर के पास बैठ गया ना और अर्जुन जाके कहा बैठे चरण के इसलिए सारंगान पदांबजम। भागवतम के पहले स्कंद में शब्द आते सारंग मीन्स तो डिवोटी सारंग जो भक्त हैं उनका स्थान तो भगवान के चरण कमल हैं इसलिए तो महाप्रभु ने कहा धोली का कण बनाओ भगवान मुझे आपके चरण कमलों का तो ये जो अर्जुन गए तो वहाँ चरणों में बैठे और सर के ऊपर जाके कौन बैठे दुर्योधन तो भगवान उठे तो किसको देखा सबसे पहले हाँ तो इसलिए भगवान आनंद लेते हैं अपने प्रिय भक्तों को देखने के लिए उससे आनंद होता है दक्षिण भारत आप जाओ सुबह जो वहाँ के मंदिरों में जब विग्रह मंगल आरती होती है भगवान उठते हैं तो सबसे पहले गाय को आगे करते हैं सबसे पहले भगवान गाय को देखेंगे अलग अलग उन्नत भक्तों को तो ऐसा वह कल्चर है तो उसी प्रकार से हाँ जो भगवान हैं वो गरुड़ को देखते हैं एक्चुअली जब हमें ये सोचना है ना मेरा टाइटल दास हो गया है तो हमें दो सेवकों को हमेशा याद करना है ये है कौन गरुड़ जी और दूसरे हनुमान जी हाँ ये हमारे लिए प्राइम है ये हमारे आदर्श सेवक है इन इनका चरित्र जानना भी चाहिए हर एक को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए हाँ गरुड़ जी का पोज देखिए हाँ ऐसे पालथी मार के बैठेगा कभी चलो अभी कुछ नहीं पार्किंग में बैठा हो चलो कोई मुझे वो नहीं है जब भगवान बोलेंगे तब उठेंगे नहीं वो सीधा ऐसे रेडी है मतलब पाँव पीछे करके क्या मानो अभी भगवान बस डिज़ायर करे ऐसे नहीं कि गरुड़ को बोलना पड़ता है अरे गरुड़ अरे गरुड़ इधर दे दो अरे गरुड़ आप आ जाओ अभी आ रो आ रहा, आ रहा, रहा बस ऐसे <laughs> नहीं दास मतलब वो तत्पर हाँ तो गरुड़ जी सुपर एक्टिव है बस मानो कृष्ण ने डिजायर की तो जंप मार देते वो वैसे हनुमान जी है दिल्ली मंदिर जाते हैं ना आप रामदरबार को देखते कि नहीं देखते कई बार कई भक्त बड़े होते नहीं हम तो कृष्ण के भक्त हैं राम दरबार ठीक है हल्का फुल्का है कुछ होते हैं ना भावुक भक्त तो वहाँ जाके हनुमान जी को देखना चाहिए किसको देखना चाहिए हाँ हनुमान जी कैसे बैठे प्रसाद पाने की मुद्रा में है कौन सी मुद्रा में है सेवा बस वो विशेषता है इसलिए मैं अभी आया था यहाँ तो मैंने कितने सारे हनुमान टेम्पल्स को विजिट किया पूरे में इतने आठ हनुमान हैं कितने अष्ट महावीर कितने महावीर हैं अष्ट तो मुझे तो इतना आनंद आया सब जगह वहाँ के स्टोरी सुने जाके वहाँ पुजारी को बोला महाशय मुझे कुछ कथा बताओ तपस्वी हनुमान कानपाटा हनुमान बहुत सारे हनुमान हैं यहाँ बेड़े हनुमान बेड़ी हनुमान दूर है यहाँ से समंदर के किनारे बेड़े हनुमान का कथा बताता हूँ आपको उस बहाने तो ये जो हनुमान जी हैं हनुमान जी तो वैसे राम के डिवोटी है ना हाँ तो ये लेकिन जब इनकी शादी हो गई जगन्नाथ जी की शादी किससे हुई लक्ष्मी देवी से पत्नी है ना उनकी और उनका ससुराल भी इधर ही है जगन्नाथ जी अपने घर में नहीं रहते किसके घर में है? मतलब क्या कहे थे पत्नी आगे के घर जमाए हैं आप जाओगे बेड़े हनुमान के सामने वरुण देव का क्योंकि लक्ष्मी किसकी पुत्री है वरुण की है ना समुद्रा समुद्र उनके फादर लक्ष्मी वहाँ से प्रकट होती है तो समुद्र के किनारे बहुत सुंदर मंदिर है उसका नाम ही लिखा है बड़े अक्सर गवर्नमेंट ने भी लिखा है जगन्नाथ का ससुराल वहाँ लिखा हुआ है <laughs> तो जगन्नाथ का तो, तो यहाँ भगवान लक्ष्मी के निवास करते हैं तो ये जो समंदर है ये क्या करता था अपनी सीमा उल्लंघन करके पूरा पूरे में ऐसे पानी बहा देता इधर आ जाता था लोगों के उस समय कोई बड़े बड़े महल तो नहीं थे कुटिया वगैरह होती थी वो सारे जलमग्न हो जाते थे भक्त लोग परेशान होते थे एक दिन पूरा जगन्नाथपुरी के लोग गए जगन्नाथ जी क्या लगा के रखे आप यहाँ हो हमारी कोई कैर नहीं है ये समंदर आता है आप होने होने के बावजूद भी जब चाहे तब अंदर घुसता है सारा हमारा घर तोड़ देता है जलमय कर देता है आपको कुछ करना होगा जगन्नाथ ने सोचा अच्छा भक्तों ने इतना बोला है डांट के तो मुझे किसी को सेवा में लगा देता हम बोलते हैं ना किसी को सेवा चलो आप ये सेवा करो उनको याद आ गई किसकी याद आ गई हनुमान जी की हनुमान समंदर को क्रॉस करते बड़े बड़े काम करते उनको क्या है इसको रोकने के लिए तो हनुमान जी को कहा ये अंदर नहीं आना चाहिए हनुमान को खड़ा कर दिया भगवान ने जब तक हनुमान खड़े रहते थे वह अंदर नहीं आता था लेकिन हनुमान जी रहे नॉर्थ इंडियन नॉर्थ इंडियन मींस वो उनको अयोध्या हाँ और अयोध्या में क्योंकि यहाँ हनुमान जब तक रहे उन्होंने देखा यहाँ बार बार भाती खाना पड़ता है हाँ कितना घाव चावल दाल और ये सब चीज़ें हनुमान को लड्डू याद आ रहे थे बूंदी के लड्डू किसके हनुमान को अयोध्या के बूंदी के लड्डू याद आ रहे थे फिर हनुमान ने सोचा कि फिर क्या हो गया ये एक दिन क्या हो गया जब ये सेवा करते करते हनुमान जी रुक गए और रात को गायब हो गए मतलब अभी कई दिनों तक तो अच्छा चल रहा था पानी नहीं आ रहा था सारे पूरीवासी बहुत खुश थे लेकिन एक दिन आ गए ना समंदर अंदर फिर से वो सारे पुरी निवासी गए जगन्नाथ को आपने तो वचन दिया था प्रॉमिस किया था ये नहीं आएगा फिर से आ गया फिर इन्होंने सोचा एक सेवक कहाँ चला गया उसको बोला था वह बैठे रहने खड़े रहना हाँ तो गए तो देखा हनुमान जी गायब है उनको पूछा भगवान ने क्लास लेना शुरू किया कहाँ हुआ कहाँ गए थे कहते भगवान आपका भात खा खा के <laughs> तंग हो गया मुझे अयोध्या से सीता देवी के आदि के लड्डू याद आ रहे थे बुंदी के रात को वहाँ पहुँच गया उनको क्या है फ्लाइट बुक करनी पड़ती है क्या <laughs> हमारे जैसे फ्लाइट डिले नहीं होगी उनकी हनुमान की डिजायर किया हमारी जंप तो वहाँ फिर जगन्नाथ ने अपने सेवकों को बुलाया कि हनुमान जी की व्यवस्था करनी पड़ेगी किस चीज़ की प्रसाद की तो तब से जगन्नाथ प्रसाद में बूंदी का लड्डू याड हो गया मैं जब भी पूरी आता हूँ जरूर बूंदी का लड्डू खा के जाता हूँ किसकी याद में हनुमान की याद में छोटे छोटे लड्डू हैं अभी भी मिलते हैं वहाँ तो आए से कितने सारे प्रसाद हैं कितनी सारी कथाएं हैं हाँ मैं तो वो मेरा बोला ना खाजा प्रसाद है ना खाजा प्रसाद उसका भी बोला था मैंने खाजा प्रसाद खाजा प्रसाद का जो रेसिपी है थोड़ी देर में अभी नया भी नहीं कथा के बीच में कोई उपद्रव नहीं उपद्रव नहीं जगन्नाथ प्रसाद तो लेकिन फिर भी खाजा ये जो रेसिपी है ये ओन्ड बाय लॉर्ड जगन्नाथ मतलब किसने उस रेसिपी को लिखा है जगन्नाथ ने तो जगन्नाथ को वो रेसिपी अपने हृदय में प्रकट हो गए उनके उनको क्या प्रकट होना वही सबके सोर्स हैं उनकी ये लीला है उनको ना ये रेसिपी आ गया और खाने की बहुत डिजायर हो गई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ तो एक शायद कोई मुस्लिम भक्त या जो भी कोई एक डिवो बाहरी गेट के बाहर एक भक्त भक्त के गए सपने में उनके लिए कितना ईजी है कुछ करवाना है तो क्या करो हमें हाँ तो निवेदन करना होता है प्रभु जी क्लास में जाना है आप आइए प्रसाद भी खिलाते हरि नाम लेना कितनी चीज़ें करनी होती हैं हाँ कोई प्रसाद भी बोलना पड़ता है तो वहाँ जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में गए और रेसिपी पूरा बोल दिया हाँ ये बना ये करना है वो करना है फिर तलना है उसको तो उसने पूरा प्रॉपरली वैसे किया ये जो स्वीट है और कढ़ाई में डाल के उसको तल रहे थे तल के वो जो क्या कहते हैं चम्मच चाशनी नहीं चम्मच जो है उसको उठाया हाँ और बाहर निकाल रहे थे फिर चाशनी में डालने के लिए मीठा करने के लिए जगन्नाथ से रहा गया देखते ही क्या किया उन्होंने खा लिया इसके उसका नाम क्या पड़ा खाजा हाँ क्विक काम है वो खाजा खा इसलिए उसको नाम करने ये जगन्नाथ के कार्य से ही नाम हो गया है से खा <coughs> तो ऐसा जो जगन्नाथ एक्चुअली ये ये सारे व्यंजन कितने सारे व्यंजन हैं अभी तो बहुत सारे लुप्त हो गए <coughs> तो ये सब कृपा है राजा इंद्रद्युम्न की किसकी इंद्रद्युम्न इंद्र की एक्चुअली अभी हम भक्ति में या जैसे भी हम कोई भी चीज़ प्राप्त कर रहे हैं हाँ तो इसके पीछे एक किसी ना किसी का सैक्रिफाइस है क्या है सैक्रिफाइस है हाँ हम इस्कॉन में अभी इतने मज़े लूट रहे घूम रहे हैं यात्रा हो रही है कथा पा रहे प्रसाद पा रहे नहीं किस किसका सेक्रीफाइस है प्रभु उनके शिष्यों का सेक्रीफाइस कितना है हाँ उनके समय में हम पढ़ते तो इतना कहाँ हमारा जनरेशन कर पाएगा उतना नहीं है? तो ये जो सेक्रीफाइस किसी ना किसी का है जिस क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति महान भक्त वो है जो दूसरे के लिए जीवित रहता है किसके लिए दूसरों के लिए राजा इंद्रदमन का सेक्रिफाइस था जब जगन्नाथ जी प्रकट हो गए उनका प्राकट्य स्थल क्या है गुंडेचा मंदिर जगन्नाथ जी का जन्मस्थल क्या है गुंडेचा मंदिर उस समय गुंडेचा मंदिर बना नहीं था इंद्रद्युमन महाराज जब यहाँ आए पुरी में तो वो जो जगह गुंडेचा टेंपल है वहाँ उन्होंने यज्ञ किया उसको महावेदी कहा जाता है क्या कहते हैं महावेदी, महावेदी। जहाँ लगभग एक हज़ार अश्व में यज्ञ किए उसमें से नरसिम्हा प्रकट हो गए और वहाँ फिर ये जो लकड़ मिले थे समंदर में जो बह के आए थे उनको लाके उधर महावेदी में रखा गया उधर ही रोम्स के अंदर और वहाँ ही क्या हो गया था आज सुबह आवाज़ सुने टिक टिक टिक महाराज बोल रहे थे ना ये आवाज़ कहाँ सुनाई दे रही थी गुंडीचा मंदिर में वो उनका स्थान था जहाँ जगन्नाथ जी को किया जा रहा था वो उनका जन्म स्थल है इसलिए जगन्नाथ कहते साल में एक बार कहाँ जाना है मेरे जन्मस्थल बर्थ प्लेस क्योंकि वहाँ मेरी मौसी रहती है क्या है उनके मौसी का नाम गुंडी छा तो भगवान इनके लिए प्रकट हुए थे इंद्रदम्न के लिए और जैसे प्रकट हो गए भगवान तो बहुत ही खुश थे खुश थे और इनको कहा इंस्टॉलेशन के बाद कि कुछ मांगो हम सुनते हैं ना उन्होंने तीन चीज़ें मांगी इंद्रदम्न ने कहा कि हे कृष्णा हाँ मुझे क्या है सबसे पहले संतान नहीं चाहिए हाँ इतना मेरा विश मंदिर और इतना ऐश्वर्य है तो क्या करेगा वो कहेगा ये मेरे बाप का मंदिर है सारा मिस करेगा प्रॉपर्टी का धन का कृष्ण का ही धन है सब चीज़ों का दुरुपयोग करेगा इसलिए मुझे संतान नहीं चाहिए तो आज तक जितने राजा हुए हैं किसी को संतान कोई नहीं है हर अभी जो अभी राजा हैं उनका नाम भूल गया मैं दिव्य सिंह दिव्य देव, थर्ड या सेकंड ऐसे कुछ है तो वो भी क्योंकि किसी भी जो भी राजा होगा पूरी का उसको संतान नहीं होगी एक पुत्र नया क्या करना होता है उनको गोद में लेना पड़ता है दत्तक लेना पड़ता है फिर वो आगे का किंग होता है तो उन्होंने कहा मुझे संतान नहीं चाहिए तो भगवान ये सुन के ही भर गए भगवान के और वैसे क्योंकि स्त्री जो होती है है ना पत्नी को लगता है ना संतान चाहिए लेकिन वर तो मांग लिया था इन्होंने इंद्रदमुना ने सबके सेक्रीफाइस किया था लेकिन जब उन्होंने भगवान ने गुंडीचा का चेहरा देखा तो थोड़ा सा छोटा हो गया था दुखी हो गया वो बोली नहीं कुछ लेकिन उन्होंने कहा हे hey, माँ आपको इतना दुखी होने का कारण नहीं है हाँ ये संसार के संतान क्या अभी हम कितने संतान हैं तुम्हारे तीन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हाँ मैं हर समय आपके पास आऊँगा इसलिए नौ दिन की ये यात्रा होती है नव यात्रा भी कहते हैं उसको रथ यात्रा को भगवान जगन्नाथ या श्री मंदिर को छोड़कर गुंडीछा में जाते हैं अपनी मौसी को आनंद माँ की बहन को क्या कहते हैं मौसी कहते हैं ना उनको आनंद देने के लिए जाते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं आप हजार बार जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करोगे जगन्नाथ का और केवल गुंडीचा में एक बार करोगे तो सेम लाभ है आपको तो बहुत ग्रेट है माना जाता है हाँ क्या माना जाता है गुंडीचा में एक बार जगन्नाथ को देखना जब नौ दिन के लिए आते हैं वो सात दिन अंदर रहते हैं वो लगभग तो ऐसे इंद्रदमन ने ये मांगा था उनसे और दूसरी चीज़ मांगे थी कि हे भगवान आपके मंदिर के जो किवाड़ है वो कभी बंद नहीं होने चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में खुले रहने चाहिए हाँ तो इसलिए जगन्नाथ जी हमेशा दर्शन देते हैं अधिक से अधिक समय में वो दर्शन देते इसलिए अधिक से अधिक जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब तक आप पुरी में हो विचार नहीं करो टाइम मिल गया जाओ जगन्नाथ को देखो कुछ अष्टकम ले जाओ उनके सामने चाँद करो कोई प्रेयर ले जाओ चाण करो प्रणाम करो और थोड़ा सा देखो सारे मुझे दीवारें देखो वहाँ कितने सारे पास्ट टाइम के स्टैचूज हैं कितनी चीज़ें हैं हाँ हम जाते और घूम भाग के आ जाते हैं हाँ जाए और टाइम स्पेंड करो टेंपल में भी वैसे ही चाँद करो बैठकर कर नील चक्र को देखो जब पताका है बहुत सारी चीज़ें हैं हाँ जिसके द्वारा क्या होगा हृदय बहुत विमल हो जाता है और फिर हमारा हृदय हम क्या करते हैं छोड़ के चले जाते हैं हाँ तो यहाँ हृदय रहेगा तो हम बार बार, बार याद कौन से आएगी जगन्नाथ जी की आएगी तो इसलिए ऐसा है दो चीज़ें मांगे और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा भगवान आपकी जो हाथ की उंगलियाँ हैं वो हमेशा गिली रहनी चाहिए हाँ गिली रहनी चाहिए उसका मतलब है आप पूरे दिन क्या करो प्रसाद पाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो तो इंद्र की ये कृपा थी सेक्रीफाइस था हाँ जिन्होंने सब जीवों के लिए ये जो कृपा है प्रदान किए थे राजा इंद्रद्यम्न ने बल्कि उन्होंने अपना पूरा देश छोड़ के आ गया अवंती हाँ उज्जैन राजा मालवा देश के राजा हैं इंद्रद्यम्न उन्होंने जैसे पता चला भगवान यहाँ निवास करते उसी क्षण छोड़ दिया नगरी अपने पत्नी सब के साथ आ गया उसके बाद कभी गए नहीं जगन्नाथ तो को उन्होंने अपना बनाया और उनकी कृपा से ही अब हम दर्शन कर पाते हैं प्रसाद ग्रहण कर पाते हैं हाँ ये सारी चीज़ें उनका सैक्रीफाइस है तो उसी प्रकार से हम भक्ति में होते हैं तो हमसे संबंधित भक्तों का हमारे लिए क्या है हमेशा सेक्रीफाइस वो याद रखना चाहिए कई बार होता है हम यात्रा में आते हैं यात्रा लीडर बेचारा अरेंज करते करते थक जाता है कभी हम ग्रेटफुल नहीं होते कि उनको कई बार उनको दर्शन नहीं होता कई बार प्रसाद भी नहीं मिलता हाँ कई बार तो सेटी नहीं मिलता यात्रा लीडर को तो वह नीचे बैठना पड़ा मैं कई यात्राओं में आया हूँ ना तो पता है हम सब चीज़ों के लिए लड़ाई करते हैं नहीं लेकिन एक व्यक्ति लड़ाई नहीं कर सकता ऑर्गेनाइज करने वाला जो व्यक्ति है वो किससे लड़ाई करेगा हाँ सबको मैं सबको करना होता है अरेंज करना होता है तो इसलिए हमारा भी एक भाव होना चाहिए जब धाम में आते हैं भक्तों के संग में आते हैं तो हमेशा सेवा करने का प्रयास करें एक दूसरे की या भक्तों की जब भी आते हैं वो अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं करें और जगन्नाथपुरी में इन दो चीज़ों को अधिक से अधिक करने का क्या करो आप प्रयास, प्रयास करो तो ऐसा ये धाम है और यहाँ की कई सारे लीलाएं हैं कई सारे स्थान हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम राम हरे हरे हाँ तो आप लोग गए थे और किस स्थान में तो आपने कहा था दो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए बट मैं तीन चीजें बताऊंगा हाँ, तीसरी चीज क्या थी श्रवण हाँ। वो मिस हो गए जैसे आज भी महाराज ने कहा था ना क्या करना चाहिए श्रवन करना चाहिए एक्चुअली तब तक रिविल नहीं होता और तब तक हम घुसते नहीं हैं धाम में जब तक हम नहीं क्या नहीं करते श्रवण नहीं करते और धाम में आके श्रवण करना बहुत महान भाग्य है हाँ और करना चाहिए व्यक्ति अधिक से अधिक क्योंकि एक तो धाम का प्रभाव है उस स्थान का प्रभाव है उसका प्रभाव हमारे चेतना पर पड़ता है बातें नहीं जग मोहन एक तो एक गर्भग्रह मैं बुक से ही बोल रहा हूँ हर चीज अब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बुक की चीजें अभी पढ़ पढ़ के मैंने खुद पढ़ पढ़ के रिपीट सी हो गई है तो मैं मैं तो सोच रहा हूँ कोई भी पढ़ेगा वो पूरे घंटे घंटे बोलता रहेगा सब देगा, वो मंदिर के बारे में बोलेगा जगमोहन के बारे में बोलेगा कथाएँ नाट्य मंदिर के बारे में क्या क्या हुआ वो भी दिया मैंने हर हर हर नाट्य मंदिर में क्या लीलाए हुए वो भी दिया है जगमोहन में क्या हुए तो मतलब बुक आ गए तो मेरी आवश्यकता नहीं रह गया अभी <laughs> तो एक्चुअली जो गर्भग्रह हैं जहाँ भगवान हैं हाँ उसके सामने अभी तो अंदर जाने नहीं देते तो प्रॉपरली आपको ना एक माइंड सेट हो जाता जब पढ़ते जब हम देखते हैं सुनते हैं और पढ़ते हैं ना तो रिले रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को तो वो जहां अभी हम दर्शन करते जिस गेट पर उसको जय विजय द्वार कहा जाता है और उससे वहां जय विजय बल्कि है नहीं लेकिन साइड में देखो पेंटिंग्स हैं पहले वहां वहां करते थे उनको फिर अभी वहां डाला है आगे उसमें डाला है भोग मंडप में यदि आपने देखा पेंटिंग्स है वहाँ फिर अंदर जाते जो अंदर का एरिया है उस गेट से अंदर गर्भगृह तक गर्भगृह का जो द्वार है उसको कालाघाट द्वार कहते हैं वो जो एरिया उसको है उसको जगमोहन कहते हैं जगमोहन मोहन मीन्स हाँ जहाँ से क्या करना भगवान को देखना उनके मुख्य चंद्रिका को देखना मुख कमल को देखना वहाँ जाके बहुत क्लोजली देखते हैं भगवान गर्भगृह में जाने की आवश्यकता नहीं होती वहाँ से देखते हैं तो ये जो जगमोहन है वो भगवान का दर्शन करने का स्थान है हाँ तो वहाँ और फिर जहाँ हम अभी नहीं अभी जिस मंडप में देखते भगवान को जहाँ गरुड़ जी है उसको नाट्य मंदिर कहा जाता है हाँ तो अभी तो एक प्रकार से वो जग हो नहीं होगा वहाँ से हम हाँ देखते रहते तो ये चीज़ें बदलती रहती थी तो ये जो स्थान है वो नाट्य मंदिर है और उसके पीछे जो है हाँ जो दोपहर के जाओगे दोपहर को जाओगे तो आपको खुला मिलेगा और वहाँ भोग देखोगे चहल पहल देखोगे इसलिए जो जगन्नाथपुरी का जो सबसे आकर्षक स्थान है वो क्या है जगन्नाथ मंदिर मैं आज आ, आ, क्या आनंद बाजार <laughs> मंदिर ही नहीं होगा तो आनंद बाजार भी नहीं होगा <laughs> हाँ। तो ऐसा ये स्तर है तो हो सके तो आप जब भी मंदिर जाते हैं, परिक्रमा कीजिए बाहर ना राउंड चांटिंग करते हुए दो चार परिक्रमा तीन परिक्रमा तो कम से कम करिए आसपास जो भी छोटे मोटे मंदिर हैं समझ में आए ना आए जाओ कि प्रणाम कीजिए बहुत लाभ है चैतन्य महाप्रभु अंदर उनके साथ एक स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठ के कीर्तन करते थे महाप्रभु का टेम्पल है वहाँ बहुत ऐसी चीज़ें मतलब वो ट्राई करेंगे हम कल सुबह चाहे दर्शन खुला हो या ना हो अर्ली मॉर्निंग बंद रहेंगे टेंपल छोटे छोटे लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया आएगा हम थोड़ा रोमाउम करेंगे मंदिर के अंदर छोटे छोटे स्थानों का दर्शन करेंगे साढ़े पाँच को चलते हैं पाँच साढ़े पाँच आज कितने लोग पाँच बजे गए थे अंधेरा था क्या नहीं अंधेरा था, था।, था मुझे पूछ था। क्योंकि पाँच बजे तो मेन गेट खुला हुआ था ना खुला हाँ तो हम साढ़े पाँच जाते हैं या जो जल्दी पहुंचे जाके वहाँ सीढ़ियों में जाके बैठे कोई आया जाए तो पता चल जाता है उधर तो वहाँ मिलके फिर थोड़े सा एक दो घंटे स्पेंड करते हैं अंदर so, में जाना ठीक रहेगा अंदर होता ना हाँ ठीक है तो हम टाइम देते हैं फाइव ट्वेंटी नीचे से निकलेंगे यहाँ से मेन गेट बाहर रोड पे खड़े हो जाए ठीक है ठीक है उस सुबह इस सुबह हम जाते हैं और फिर एक दो घंटे जितना भी समय होगा अंदर थोड़ा स्पेंड करेंगे दर्शन करेंगे कुछ कुछ चीज़ें दर्शन करेंगे और फिर आएंगे मुझे बुक से देखना पड़ेगा मैं कई चीजें तो डायरेक्ट बोलता नहीं हूँ तो चार गेट जगन्नाथ कथा कर लेता हूँ अच्छा so ऐसा एक्चुअली क्या है ना कि है विद गुण गुण हाँ नहीं वो कई चीजें हैं ठीक है तो चार द्वार है मैं किताब से बताता हूँ <laughs> जगन्नाथ मंदिर के चार द्वार हैं एक पूर्व का जो है जिससे हम जाते हैं उसको कहते सिम्मा द्वार क्या कहते हैं उस दिन भी मैंने कहा था बल्कि जनरली uh, जहाँ भी जाएंगे ना ओरिसा में आप सारे जो प्रमुख द्वार हैं सिमद्वार कहते हैं और सिम वहाँ होता है और ये जो है जनरली भक्ति और धर्म आदि का प्रतीक है और विशेष रूप से जो लोग शुद्ध भक्ति की कामना करते हैं जिनको डिज़ायर है कि बस हाँ अन्य भावना से भगवत भक्ति मुझे चाहिए हाँ वो कामना करने वाले जो वैष्णव डिबोटीज़ हैं वो इस द्वार से गुजरते इसलिए चैतन्य महाप्रभु का कभी कोई वर्णन नहीं आया कि चैतन्य महाप्रभु किसी और गेट से अंदर घुसे मेरे तो पढ़ने में नहीं आया हाँ यह सुना नहीं मैंने किसी वैष्णव से सिम्म द्वार से जाते थे और बल्कि भगवान जगन्नाथ भी आते हैं मंदिर में और जाते, जाते, जाते एक ही गेट से सिम द्वार से तो ये सिम द्वार सबसे महत्वपूर्ण द्वार है और दूसरा है पश्चिम कि व्याग्र द्वार है व्याघ्र मीन्स कौन शेर हाँ ये जो शेर तो वो वास्तव में तांत्रिक का प्रतीक है और जिनके अंदर बहुत कामें छाएँ हैं हाँ अघोरी अघोरी लोग जिनको बहुत कामना है ना कामनाओं की पूर्ति करनी है ना ऐसे अघोरी चित्र विचित्र कामना होती है लोगों की उनकी पूर्ति के लिए वहाँ से लोग गुजरते हैं हाँ आघोरी बाबा लोग ऐसे तांत्रिक साधु लोग देवी उपासक वगैरह तो ये पश्चिम द्वार से जाते हैं व्याघ्र द्वार से और जो हस्ती द्वार है हाँ जिसमें देवी देवता प्रवेश करते हैं मेनली हाँ हस्ती द्वार जब हम घुसेंगे तो राइट साइड में आता है आप प्रयास कीजिए जब जाएंगे तो एक तो टेम्पल के बाहर रोड से भी परिक्रमा कीजिए हाँ आपको थोड़ा बोला पता चलेगा कि कहाँ गेट कौन सा क्या है ना थोड़े से चिन्ह दिखाई देंगे व्याघ्र है हाथी है हाथी द्वार में हाथी नहीं है अंदर आएंगे तब हाथी दिखते हैं तो एक ही द्वार है जिसमें वो नहीं है और जो अश्व द्वार हैं कितने हो गए ये दक्षिण का द्वार है हाँ तो यहाँ विशाल घोड़े और वो है उसमें भगवान जगन्नाथ बलदेव खड़े हैं घोड़ों के ऊपर एक प्रकार से हाँ तो ये यहाँ इसमें से राज परिवार के जो सदस्य हैं भगवत सेवा करने वाले गजपति राजा उनके सारे जो सदस्य हैं वो वहाँ से प्रचार ये करते हैं जिसके द्वारा समृद्धि धन ऐश्वर्य व्यक्ति को प्राप्त होता है लीड करने की भावना कंट्रोल करने का वो वो सब उनके पास है तो ऐसे ये सारे द्वार हैं और आप जाएंगे तो जैसे हमने वो बंदू महंती स्टोरी सुना था वो प्लेस पे भी, भी है अभी भी हैं बाहर की परिक्रमा में तो ये से हम जाते हैं वो तो वो स्टेप्स पे वो एक का प्लेट आ, उसका भी दे दिया मैंने इसमें वो एक्चुअली उसको कहते हैं यमशिला क्या कहते हैं मैं देख ही लेता हूँ तो वो यमशिला शिला है हाँ यमशिला कहते हैं या उसका दूसरा नाम यमदंडी है ज़्यादातर भक्त लोग इसको देख नहीं पाते ऐसा लिखा गया इधर और तो शास्त्र कहते जनरली ऐसे कहा जाता है कि व्यक्ति को क्योंकि इसमें जब मैं अभी आया था तो मैंने कई कई लोगों से पूछा फिर कई पंडावों से बातें की तो कई कई अलग अलग रीज़न पता चले तो एक ऐसे भी जो स्थल पुराण है या ऐसे परंपरा से सुनते हुए आया है कि उस शिला को यमराज ने वहाँ रखा था हाँ क्योंकि लक्ष्मी ने कहा कि यमराज तुम्हारी सारी सेवाओं से क्या हो गया अभी छुट्टी क्योंकि जो भी यहाँ आ गया तो उसके सारे पाप खत्म उसके रिएक्शन सब कुछ खत्म तो यमराज ने सोचा सेवा तो बनी रहनी चाहिए तो यम शिला डाल दी वहाँ इसलिए यमशिला उसका नाम है तो ऐसे कहा जाता है कि जाते समय उसमें चरण अपने पांव रखने चाहिए।, अंदर जाते चाहिए हाँ तो चाहिए। हाँ आते जाते समय तो उससे कहते कि जितने हमारे अभद्राज है पाप ताप है अभी तो मैं आधा ही बोला हूँ अभी ध्यान से सुनिए। जाते समय पांव रखें, ताकि जितने हमारे दुर्गुनाज है पाप्स है वो सब हो जाते तो हम एक डिफरेंट चेतना से गुजरते हैं हम भगवान को अप्रोच करते हैं इवन दक्षिण भारत में जाओगे तो हर मंदिर में घुसने के लिए वो गोपुरम होते हैं देखा ऊंचे-ऊंचे गोपुरम ऐसे तो मैं एक बार पढ़ रहा था ग्रंथों में तो वर्णन आता है कि जितने गोपुरम होते हैं उतना अपना आपका चेतना रिफाइन होते हुए जाता है और भगवान को आप अप्रोच करते हो उन गेट से गुजरने मात्र से एक प्रभाव से गुजरते हो आप हाँ तो वैसे ही, ही यम यमदंडी या यम शिला पर पाव रख के जाते हो तो ऐसे कहते हैं कि सारे पाप दुर्गुन सबके शिथिल हो जाते हैं कम हो जाते हैं चेतना थोड़ा रिफाइन होता है और फिर भगवान को आप दर्शन करते हो फिर दर्शन करके बहुत आप पुण्य या बहुत लाभ प्राप्त करते हो लेकिन आते समय उसमें पाव नहीं।, नहीं रखना चाहिए रखेंगे तो अंदर जो प्राप्त किया वो अंदर ही रह जाएगा तो इसलिए ज़्यादातर कहा गया है कि व्यक्ति को ऐसा शास्त्रीय नहीं है साक्षी पहले जगन्नाथपुरी में नहीं थे साक्षी गोपाल कहाँ थे दक्षिण भारत में थे पहले वृंदावन में थे उनका नाम गोपाल था जहाँ गोविंद देव का मंदिर है वहाँ वो अभी भी है गोपाल घेरा गोपाल घेरा गोविंद घेरा मदन मोहन घेरा ऐसे आप थोड़ा रोम आराउंड करोगे ना वृंदावन में तो आपको पता चलेगा ये घेरा क्या चीज़ है लोग घर हैं फिर मंदिर है उसको घेरा आदि कहते हैं तो वह गोपाल घेरा अभी भी है तो ये गोपाल वहाँ थे फिर वो दो ब्राह्मणों की कथा से हम देखते हैं विद्यानगर गए विद्यानगर दक्षिण भारत में है पुरुषोत्तम देव जो राजा थे राजा प्रताप रुद्र के पिता थे राजा पुरुषोत्तम देव पुरुषोत्तम जाना उनको कहा जाता है वो जब उन्होंने वहाँ के जो राजा थे नरसिम्हा देव समथिंग कुछ ऐसे उनको पराजित करके हाँ फिर दक्षिण भारत से ये विग्रह लाए थे साथ कौन कौन से लाए थे तीन तीन विग्रह लाए थे एक लाए थे राधा कौन से लाए थे राधाकांत गंभीरा में आप जाओगे तो राधा कृष्ण हैं वो वहाँ से लाए हुए हैं वो पहले चैतन्य महाप्रभु के जो चरण है वहाँ उनकी उपासना होती थी लेकिन राजा के जो गुरु थे काशी मिस्र जिसका गंभीरा ये उनका घर है उन्होंने महाप्रभु को दिया रहने के लिए पूरा घर तो उनकी डिजायर थी क्योंकि उनके कोई बच्चे संतान कोई नहीं था वो विग्रह की सेवा करना चाहते वही उनके लिए जीवन सर्वश्रेष्ठ था तो उन्होंने राजा से निवेदन किया तो ये राधाकांत मंदिर के अंदर से उनके घर भेजे गए उनकी सेवा करते थे फिर महाप्रभु उनकी आराधना करते थे गंभीेरा में वो राधाकांत वो लाए थे और दूसरे विग्रह लाए थे गणेश कांशी गणेश या उनका नाम है भांड गणेश क्या है भांड गणेश जो अभी पूजनीय है जगन्नाथ मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे हैं ऐसे मोटे से है ना भांड गणेश और तीसरे विग्रह लाए थे साक्षी गोपाल क्योंकि राजा बहुत डिवोटी था ग्रेट डिवोटी था उन्होंने देखा गोपाल यहाँ है साक्षी गोपाल गए साक्षी गोपाल के चरणों में गिर के उन्होंने कहा है गोपाल आप मेरे देश चलिए आप कृपा करने के लिए चलिए तो साक्षी गोपाल फिर उनके साथ आए तो साक्षी गोपाल को लाकर राजा का महल कटक में हुआ करता था हाँ बारह ऐसे कुछ था मैं बारा बाटी नाम का स्थान है वहाँ महल में वहाँ एक टेम्पल बना के साक्षी गोपाल वहाँ रहते थे लेकिन कालांतर में बहुत मुस्लिम्स और कई चीजें हुई तो जब चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया तो साक्षी इधर नहीं थे जाम जाते हैं साक्षी गोपाल कहा थे भुवनेश्वर से आगे कटक एक टाउन है ना महानदी के किनारे वहां थे चैतन्य महाप्रभु ने जब दर्शन किया महाप्रभु के बाद अभी दो सौ साल समथिंग फिर यहाँ राजा ने एक मंदिर बनवाया विशाल ये गाँव वहाँ फिर ये साक्षी गोपाल को रखा उनके नाम से ही क्या पड़ा नाम उस गाँव का साक्षी गोपाल उस गाँव का भी नाम है तो ऐसा शास्त्रीय नहीं है कि दर्शन करें या ना करें लेकिन ठीक है ऑन्धव है तो हमें दर्शन करना चाहिए लेकिन यहाँ लोकल लोगों ने बोला है कि जगन्नाथ का दर्शन किया उसके साक्षी हैं कौन जाक्षी? साक्षी साक्षी गोपाल साक्षी है। साक्षी तो जगन्नाथ ही हैं हाँ तो ऐसा शास्त्रीय नहीं है लेकिन एक लोकल ट्रेडिशन है तो जनरल लोग कहते तो फिर सब लोग क्या करते फॉलो करते लेकिन अच्छा है जितना अधिक भगवान के दर्शन करोगे प्रसाद पाओगे उतना क्या है लाभ ही लाभ है तो लेकिन शास्त्रों के एंगल से देखेंगे तो एक अलग मत है तो आप जैसे मंदिर में घुसेंगे पहली पहली जो सीढ़ी है उसके पास दिखाई देगा आपको हाँ जो प्लेट है।, है।, वो शिवलिंग नहीं है शिवलिंग है शिला है और हमेशा जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो जैसे उस शिला के बाद आपके लेफ्ट साइड में काशी विश्वनाथ है उनको प्रणाम करके जाइए क्योंकि वो क्षेत्रपाल है वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे हम भुवनेश्वर में चर्चा किया ना शिवजी क्या है सिक्यूरिटी बल्कि उनको वहाँ क्यों बिठाया गया है वो बड़े पूरी में आए थे एक बार बड़े घमंड से आए थे अहंकार से उनको अंदर ही नहीं आने दिया इसलिए उनको वहाँ बिठा दिया अहंकारी व्यक्ति को अंदर एंट्री नहीं।, नहीं है वो पार्वती के साथ कुछ हुआ होगा ऐसा कुछ कुछ आता है पुरानों में दोनो, दोनों दोनों रखिए एक रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ जाते तो वैसे शास्त्रों के द्वारा देखो तो जग कृष्णा वृंदावन छोड़ते नहीं।, नहीं ये तो वासुदेव कृष्ण हैं जो यहाँ बैठे हैं लेकिन अभी कौन से मूड में है ब्रज के मूड में हैं तो जाते तो नहीं हैं लेकिन वो वृंदावन का स्मरण और जाना सेम ही है हाँ तो जैसे कहते हैं कि कोई वृंदावन का स्मरण करे तो उसको जाने का लाभ मिलता है पुराना में वर्णन आता है वृंदावन महिमा में तो वैसे ही भगवान रात को क्योंकि जगन्नाथ को नींद नहीं आती क्या प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम पहले से है हाँ कितने लोगों को नींद नहीं आती हमें तो क्लास में भी नींद आती है लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रसाद पाते पाते सो गया है <laughs> देखा है आपने कोई प्रसाद पाते पाते मतलब सो गया नहीं पाने के बाद सो जाता है तो लेकिन जगन्नाथ का क्या है ये बहुत विरह है सेपरेशन है उनको तो इनको नींद नहीं आती दिन भर तो इनको इतना ओपुलस ड्रेसेस पहनाए जाते हैं बहुत सेवाएं होती हैं जब रात्रि होती है। रात्र का, काटना बड़ा क्या होता है कुछ लोगों को तो बड़ा टेंशन आता है ना मटेल वर्ल्ड में हाँ रात कैसे कटे हाँ तो वैसे जगन्नाथ को रात निकलती नहीं है हाँ तो उनको वृंदावन का स्मरण होता है क्योंकि वृंदावन के इतने अमेजिंग अमेजिंग डिवोटीज़ हैं उनके प्रेम से उनको बांध दिया है इसलिए क्या करते रात को जो आखिरी वेश भगवान धारण करते हैं वो बड़ा श्रृंगार वेश कौन सा वेश हाँ तो तेईस वेशों का वर्णन है इस बुक में ट्वेंटी थ्री डिफरेंट वेश धारण करते क्यों कैसे क्या क्या धारण करते कितने गोल्ड पहनते ये सब दिया हुआ है तो ये बड़ा श्रृंगार वेश मीन्स केवल सारा ओपिल्स के बाजू में रखते हैं, ओनली फ्लावर्स तुलसी ये सब धारण करते भगवान अधिक से अधिक क्योंकि वृंदावन के जो गोप गोप ललनाएँ हैं गोप बालिका या गोप वधु हैं वो कृष्ण को इससे ही श्रृंगार किया करते थे क्योंकि वृंदावन में तो कोई ऐसे गोल्ड मुकुट ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते थे उनको तो नेचुरली फ्लावर्स इन सब चीज़ों से पहनाए थे पहनाते थे तो उसी वेश में भगवान रहते हैं और वो बाकी सारे वेश उतारे जाते हैं लेकिन ये वेश रात को उतारते नहीं उसी वेश में क्या करते हैं शयन करते हैं भगवान और इतना ही नहीं इसके अलावा भगवान जब सोने जलते हैं तो उनको गीत गोविंद सुनाया जाता है क्या गीत गोविंद इसलिए जगन्नाथ का एक नाम है गीत गोविंद ठाकुर क्या नाम है हाँ एक गीत गोविंद के लिए जगन्नाथ कुछ भी करने के लिए तैयार है एक बार एक जो व्यक्ति है नज़दीक के किसी गांव में हाँ उसकी जो बेटी है बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ रही थी और वो क्या गा रही थी गीत गोविंद किसके द्वारा रचित है जयदेव देव गोस्वामी तो ये गीत गोविंद ओरिसा का बाथरूम सॉन्ग है कौन सा सॉन्ग है बाथ जो सबसे प्रिय चीज़ होती है वो हम कहाँ गाते हैं हरे कृष्णा गाते रहिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम तो फिर जयदेव गोस्वामी द्वारा ये रचित गीत इतना अद्भुत उसमें कृष्ण लीला वर्णन है भगवान राधा कृष्ण का जो उनका आदान प्रदान है प्रेम का तो जग वो गा, गा रहे थे जगन्नाथ जी गए अपना अल्टर छोड़ के पूरे वस्त्र धारण के वो आगे आगे चल रही हैं बैंगन के खेतों में जगन्नाथ उसके पीछे पीछे चल रहे हैं उनके सारे कपड़े जगन्नाथ के फट रहे हैं और कई चीज़ें हो रही हैं फिर जब भोग लगाने का समय हो गया भगवान ने देखा अरे टाइम हो गया भागो वो पहुंच गए यहाँ पहुंच गए तो पुजारियों ने देखा ये क्या है सारे जो कपड़े है हाँ सारे फटे हुए हैं और बहुत ही खराब दशा थी तो राजा भी आया सोचा मुझसे कोई अपराध हो गया हाँ सब दुखी हो गए तो भगवान ने राजा को आदेश दिया स्वप्न में कि मैं तो रोज जाता हूँ गीत गोविंद सुनने के लिए वो कहते भगवान आप मत जाइए सुनने हम उसको यहाँ बुला लेते हैं पद्मा उसका नाम था बालिका का पद्मा पद्मा को बुलाया और वो गीत गोविंद गान शुरू किया उसने तब से मंदिर में देवदासियों की शुरुआत हो गई और ये देवदासियाँ मतलब ऐसी उन्नत गर्ल्स हुआ करते थे जो बहुत ही विद्वान साथ ही साथ सुशील और इतनी तपस्वी जो अपने जीवन में कृष्ण को ही जगन्नाथ को ही पति स्वीकार करती है किसी और से विवाह नहीं करते थे और जगन्नाथ के लिए गाया करती थी रोज और जिस दिन क्योंकि ब्राह्मण कन्याएं हुआ करते थे ब्राह्मण जो लोग हैं अपनी कन्याओं को जगन्नाथ की सेवा में अर्पित करते थे अरुण बालिकाओं का या गर्ल्स का जो झुकाव भी सेवा के प्रति बहुत अधिक था जगन्नाथ के और वो रोज गाया करती थी दो अलग अलग देवदासियाँ गाती हैं एक अंदर गर्भगृह में गाती है एक दूसरा गरुड़ स्तंभ के वहाँ गाती है तो ऐसे ये देवदासियाँ गाया करते थे ये जो गीत गोविंद है जिसको सुन के ही भगवान को क्या आती है फिर नींद आती है हाँ तो उसके अलावा इतना ही नहीं हुआ गीत गोविंद तो आ, आज आज के डेट में जो जितने भगवान तुलसी धारण करते तुलसी के जो पत्ते हैं उसके ऊपर गीत गोविंद के श्लोक यहाँ की श्रेया चंदन से लिखती हैं और उसकी माला बना के जगन्नाथ को पहनाते उतना ही नहीं बल्कि रात को भगवान जगन्नाथ को जो आ, कपड़ा है हाँ वो आठ कपड़े यूज़ होते हैं साल में आठ या सोलह वो रैसे बांधे जाते हैं उसके ऊपर पूरा लिखा होता है वो ना होता है जो भगवान धारण करते इतना प्रेम करते बल्कि इतना नहीं राजा प्रताप रुद्र ने क्या किया जहां हम दर्शन करते ना उधर ही आगे शिलाज हैं हां, उसमें शिलाओं में अंकित कर दिया है कि जो भी टेंपल मैनेजर आगे होगा सुपरिटेंडेंट, हां, उसको उस समय बोलते थे पड़ीछा क्या बोलते थे पड़ीछा हाँ महा में ये शब्द आता है चैतन्य चरितमृत में ये राजा प्रताप रुद्रवाद दीवार में अंकित करके चले गए कि श्री मंदिर में जगन्नाथ के सामने गीत गोविंद के अलावा किसी और गीत का गान नहीं होना चाहिए जो कराएगा आप वो जगन्नाथ का अपराधी होगा ऐसा पूरा लिख के गए हैं तो गीत गोविंद गाया जाता है तो ये जो दशावतार स्त्रोत्र है वो गीत गोविंद का पार्टी है उसका एक इंट्रोडक्श्री है और ऐसा गीत गोविंद इतना प्रिय है भगवान को कि एक बार एक पुजारी मंदिर से बाहर जा रहा था तो आगे हाँ श्री मंदिर से बाहर आके आ तक देखा उसने कि वहाँ एक जो चप्पल चप्पल सिलाने वाला क्या कहते हैं उसको मोची मोची एक पत्थर नीचे रखा था और वो चप्पल का अपना काम कर रहा था तो एक पुजारी ने देखा है तो पत्थर नहीं है ना नॉर्मल है तो शालीग्राम है उस शालीग्राम को लेके गए मुझे दे दो थोड़ा सा धन दिया और उसको ले गए शालीग्राम को रखाया उसको अभिषेक करना उसको शोड़ोपचार से उनकी पूजा आराधना करने सब किया कुछ दिन बीते वो शालीग्राम बेचारे रोने लगे उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आप तो पूजा अर्चना करते हो दीप डालते हो लेकिन एक चीज़ मिसिंग मिस हो रही है क्या है वो गीत गोविंद हाँ वो भी जगन्नाथी हैं शालीग्राम कहते गीत गोविंद नहीं सुना रहे हो तुमसे तो अच्छा वो मोची था काम करते करते क्या सुनाता था गीत गोविंद हाँ तो इतना प्रिय है फिर एक बार पुरी में एक मुस्लिम व्यक्ति आया था और एक ब्राह्मण नीचे रहता था उसके फर्स्ट फ्लोर में वो मुस्लिम व्यक्ति रहता था ये ब्राह्मण रोज गीत गोविंद को गाया करता था हाँ इतना मधुर सुंदर काव्य हर वास्तव में सारे जगत के काव्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं गीत गोविंद और ये ग्रंथ हमारे लिए नहीं तो आप कहेंगे आप भी बाहर निकल के गीत गोविंद ढूंढती हो या ढूंढता हूँ हम भी भगवान को पद्मा की तरह बुला लेंगे नहीं गीत गोविंद हमारे लिए नहीं। हाँ गीत गोविंद जब छापने की बारी आई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तो कहते बुक पब्लिश करना है छपाई के लिए शुरुआत करना है अपने पिता पिताश्री कौन थे उनके पिताश्री भक्ति इन ठाकुर की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए गए भक्ति ठाकुर ने कहा भक्ति सिद्धांत केवल दो ही कॉपी छापना कितने? दो दो हाँ हम दो हज़ार के बारे में सोचते हैं वो कहते हैं दो ही छापना एक तुम्हारे लिए और एक मेरे, मेरे लिए बस तो ये ग्रंथ सबके लिए नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना जीरो हो गई है उसके लिए वो ग्रंथ है और वो पढ़ेगा भी तो उसकी काम वासना बढ़ेगी तो इसलिए क्या नहीं करना चाहिए प्रयास नहीं करना चाहिए इसलिए हमारे लिए जो आदर ग्रंथ हैं वो हमारे लिए हैं उनका अध्ययन करना चाहिए पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए हाँ तो वो ग्रंथ हमारे लिए नहीं है जो वास्तव में एक संसार बंधन से मुक्त हो गया है जो कृष्ण का निरंतर 24 घंटे जिसका मन कृष्ण में इतना लेने कि वो बाहर ही नहीं आता हमारा मन कृष्ण में लगता नहीं है हाँ वो उस व्यक्ति के लिए हैं जो मुक्त पुरुष हैं हाँ गीत गोविंद साधारण नहीं है तो वो जो ब्राह्मण गाया करता था और वो मुस्लिम व्यक्ति ऊपर उसको इतना अच्छा लगता था उसका हृदय गदगद हो जाता था समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है संस्कृत काव्य हैं फिर वो ऊपर से सीढ़ियों में आके बैठता था उसके दरवाजे के पास एक दिन ब्राह्मण ने देखा अरे ये मुस्लिम यहाँ नज़दीक आके बैठा है कहते मुझे समझ में आता लेकिन ये बहुत अच्छा है ये चीज़ मुझे भी सिखाओ मुसलमान व्यक्ति ने क्या कहा मुझे भी सिखाओ कहता मैं सिखाऊंगा याद कर लोगे ना कहते हाँ पूरा मुस्लिम व्यक्ति पूरा सिख गया गीत गोविंद का अर्थ सब कुछ हाँ स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति उसके हृदय में भगवान की कृपा होगी हाँ प्रेम का वर्षा हो गया और उन्होंने कहा जब भी इसको गाओगे भगवान के लिए आसन रख देना सामने क्योंकि जब भी इसको गाते हो तो कौन आते है सुनने के लिए हाँ तो चांटिंग जब हम करते हैं वो भी गीत गोविंद ही है हरिनाम और गीत गोविंद को अलग नहीं है हमें हरे नाम नहीं हो रहा है गीत गोविंद गाने के बारे में सोच रहे हैं जैसे सबसे सरल विधि दी है हाँ मतलब कितनी दुर्दशा है जीव के जो है आ सामने गुलाब जामुन पड़ा है फिर लेकिन दूसरे के तो जिले भी नजर आ रही है ये नहीं खाया जा रहा है मुझसे तो लेकिन हमें हरे कृष्ण महामंत्र और गीत गोविंद को ही अंतर हाँ क्योंकि भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्टा नारद जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं नाम आलि देते तो मैं वहाँ होता हूँ तो ऐसा गीत गोविंद फिर ये मुस्लिम व्यक्ति इतना प्योरीफाई हो गया इन्होंने कहा हाँ एक दिन फिर घोड़े पर जाना था उसको और मिस हो गया हाँ कि गाना ही है हाँ तो कुछ होते हैं ना एक्चुअली नियमित कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें प्रतिदिन अपने जीवन में रिसाइट करनी चाहिए डालने चाहिए कुछ स्पेसिफिक प्रेयर्स हो गए कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग हो गए कुछ श्लोकाज हो गए इवन गीता के एक चैप्टर एवरीडे टाइम नहीं चलो ट्वेल्थ चैप्टर में 20 ही श्लोका हैं वो गा लेते हैं कुछ ना कुछ डाले अपने लाइफ में इससे क्या है हम बहुत शुद्ध होते हैं और कृष्ण में मन लगना शुरू होता है ये बाकी सब साधना के अलावा भी तो ये जो मुस्लिम व्यक्ति है घोड़े पे जा रहा था सोचा फिर भी वो गीत गोविंद शुरू किया उसने लेकिन घोड़े पे जाते जाते वो क्या भूल गया आसन रखना भूल गया बल्कि उसने बोला था घोड़े में गया तो आसन कहते सामने रख देना आसन घोड़े में तुम बैठे हो ना सामने का आसन डाल दो कपड़ा जो होता है भगवान वहाँ भी आके बैठ के तुम्हारा गीत गोविंद सुनेंगे ये आसन डालना ही भूल गया घोड़े में तेजी से जा रहा है और जा रहा है जा रहा है तो पीछे से नूपुर की जोर ज़ोर जो से धुनियाँ आ रही है कौन दौड़ रहे थे पीछे से <laughs> सुनने के लिए दौड़ रहे थे हाँ बाद में उसको पता चला कि अरे जगन्नाथ जी पीछे दौड़ रहे हैं गीत गोविंद को सुनने के लिए तो इस प्रकार से एक्चुअली हमें हाँ संसार में प्रेम के भूखे हैं थोड़ा भी हम गंभीरता से सोचें ना मैं प्रेम चाहता हूँ किसी से और थोड़ा सोचे गंभीरता से कि कृष्ण मुझे कितना प्रेम कर सकते हैं उसके कोई लिमिट है भक्त के प्रति जो प्रेम की भावना है भगवान कोई लिमिट नहीं है यदि मैं थोड़ा सा सेंसियर होके थोड़ा सा अपना हार्ट कृष्ण को हाँ देने देने का प्रयास करूँ तो फिर कृष्ण कितना दे सकते हैं भगवान कहते हैं ना एक कदम मेरी ओर ले लो हजारों कदम मैं आपकी ओर आता हूँ हाँ तो ये कदम हमें डालने चाहिए हाँ तो ये विशेष धाम है स्थल हैं जगन्नाथ का जगन्नाथ कथाओं से क्या है ये स्थल भरा हुआ है इसके अलावा महाप्रभु के इतने स्थल हैं कितने सारे प्लेसेस हैं जाओ प्रणाम करो सुनो प्रार्थना करो याद रखो हाँ मनन करो जो जो सुना है हाँ जगन्नाथ मंदिर में गए तो आप रात को जब अपना तकिया में सर डालते तो कहाँ ट्रेवल करना चाहे मंदिर के अंदर जाओ ओ सिमद्वार हैं अच्छा जय विजय है लायन्स है अंदर जाते तो यहाँ मुझे पतित पावन दिखाई दे रहे या हनुमान जी हैं यहाँ अठारह हाथ के नरसिम्हा हैं जाते तो यम देमद दंडयम शिला हैं बाई सीढ़िया फिर काशी विश्वनाथ है राम जी का मंदिर है ओ ये प्राचीर है मतलब ये टूर करो आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है हाँ ये अमेजिंग है इसलिए एक बार राधानाथ महाराज को पूछा था कि आप जब सोते हो रात को तो क्या करते हो वो कहते जैसे मैं अपना तकिया में डालता हूँ ना तो वृंदावन के साथ मंदिरों की यात्रा करता हूँ हाँ तो ये है कृष्ण में मन लगाने के लिए बहुत चीज़ें हैं प्रॉब्लम हमारे साथ है हाँ तो इसलिए आदत डालो धामों में इवन आ, अब अब कई प्लेसेस में जाओगे या दर्शन के लिए गुंडीचा मंदिर है ठीक से देखो कोई जल्दबाजी नहीं है धाम में आते हो तो ट्राई करो हाँ जब आप रेमुना गए हो तो आ रही है रेमुना के स्मरण करो वहाँ के विग्रह कीर्तन हो रहा था वहाँ रसिकानंद प्रभु का होता यहाँ समाधि था, था वह चीज़ें हाँ तो वो क्या होती है फिर हार्ट में प्लेस ले लेते नहीं तो फिर भौतिक विषय है वो इसने मेरे लिए ये बोल दिया पॉलिटिक्स की ये बातें हैं इधर की सारी चीज़ें क्या होती है हार्ट कैप्चर हार्ट में बैठ जाते इसलिए अच्छा क्या है जैसे जाजपुर गए आप विरजा है वहाँ इसकॉन का प्लेस था वही इतरनी थे वहाँ वो वरहा थे आधी वराह वो तीन चार थे वहाँ कौन क्या क्या नाम था कौन बताएगा हाथ हाथ ऊपर करिए बस हाथ कौन कितने लोग हाथ ऊपर करते तीन चार ही हैं बाकी तो भूल ही गए ठीक है नंदगोपाल गोपाल जी बताओ जगन्नाथ नाइस तो ठीक है <laughs> तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार से हम प्लेसेस को अपने हृदय में ले जाते हैं इवन वहाँ भी जाओगे आप तो अब अपने हृदय मन को पूरी में भेज दो चल मेरे मन कहा पूरी चलो आज जगन्नाथ मंदिर की सफ़र करके आते फिर एंट्री करो मंदिर में जाओ ये टेम्पल्स वो टेम्पल्स अक्षय वट विमला देवी है महालक्ष्मी है चार द्वार है तो ऐसे ही ट्रेवल करो कितना प्योरीफाइंग है उससे स्टो लीला जो भी सुना होता है भक्तों से जो भी पढ़ा होता है उसको मनन करने का प्रयास करो तो अच्छा है यह अभ्यास पुरुषों में उत्तम है इसलिए उनको पुरुषोत्तम एक्चुअली इसका कनेक्शन दामोदर लीला से है ये मदर योषा ने गालियाँ दी उनको ये दामोदर भगवान को कहते छड़ी हाथ में लेके कहते तुम ऐसे अधम कार्य करोगे तो आगे चल के तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है कि नहीं बनना है किसने बोला था ये हाँ ताकि आगे चल के वो क्या बने पुरुषोत्तम में उत्तम इसलिए जितने भी पुरुष हैं या जो भी है सारे चया होता है तो इसलिए वो पुरुषों में जो उत्तम है उनको पुरुषोत्तम कहा गया है उन्होंने बोला तुम तो अधम कार्य करते हो ये सब बंदोरी जैसे हरकत था चोरी करना क्या क्या उठपटंग हरकते करते तो वो समय ये बोला था उनको पुरुषोत्तम तो भगवान ने कहा ठीक है मेरे माँ ने बोला ना पुरुषोत्तम आगे बन के दिखाऊँगा <laughs> तो बने गए पुरुषोत्तम फिर एक होता है ना अपना नाम सबको प्रिय है आप में से कोई है जो खुद का नाम प्रिय नहीं है हाँ सबको अपना नाम क्या है प्रिय है हरे नाम प्रिय हो या ना हो <laughs> लेकिन अपना नाम हमको क्या है प्रिय है नेचुरली तो कई बार होता है मैंने कई गाँवों में देखा कि जो लोग हैं वो घर बनाते हैं तो घर के ऊपर अपना नाम ना ले। निवास पति पत्नी निवास जब भी होता है ना कुछ ना कुछ डालते हैं तो उसी प्रकार से जगन्नाथ को इतना वो हो गया कि भगवान ने सोचा मैं ग्रेट हूँ तो नाम क्या दिए दिया इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र लेकिन वृंदावन में ऐसे नहीं किया वृंदावन में डिहोटी इतने प्रिय है ना इसलिए किसका नाम दिया वृंदावन को अपने धाम को कृष्ण ने किसने का नाम दिया वृंदा देवी तुलसी का वृंदावन हाँ यह एक डिफरेंट मूड है उनका वहाँ बिल्कुल भक्तों के वश में है यह राजा हैं इसलिए महल में रहते और राजा और रानी कभी एक साथ नहीं रहते हाँ एक साथ ज़्यादा नहीं देख सकते अब राजा रानी को इसलिए ये लक्ष्मी अलग है जगन्नाथ जी अलग है अलग अलग दोनों तो स्थानों में आ, वो अलग है की सुनी है पर उसके श्रद्धा हो एक से ऊपर नहीं जा पाती तो खाते रहिए प्रसाद श्रद्धा बढ़ेगी <laughs> वो पूरा दे दीजिए इधर एक एक मिनट एक मिनट पूरा बॉक्स दे दीजिए ना इधर हाँ मैं बांटता हूँ ठीक है आप आराम से बैठ जाइए बहुत प्रसादी आ रहा है क्या नहीं नहीं वो शिला तो मंदिर के अंदर है झा चरण वाले ना वो मंदिर के अंदर है ना मंदिर है ना, ना। चरण चिन्ह टेम्पल महाप्रभु का चरण चिन्हों का मंदिर है मंदिर के अंदर अ तो उनका सेवा है वो बाकियों को भी कृपा देनी है ना बेस्ट है दर्शन करना है तो बेस्ट है दर्शन बड़े आराम से करने तो रात को जाओ 10 बजे 11 बजे चले जाओ हाँ बस सबसे अच्छा रात को जाओ बेस्ट है बारह बजे तक वो कई बार लेट होता है कई बार जल्दी होता है लेकिन 12 बजे तक होता ही होता है बजे तो भी हाँ नौ के बाद स्लो हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम क्या अभी इसको का हर वक्त सोच रहे हैं रात को जाएंगे नौ बजे के बाद और कितने सारे आए चार हजार हजार भी पहुंच गए रात को तो बहुत पाँच सौ भी आ गए तो पूरा हॉल भर जाएगा तो भगवान को प्रार्थना करो किसवार्थ है हाँ पीछे ठीक दे तो है दे सकते हैं पे। हम हम ऐसे नहीं कर पाते कि के दौरान से। वो एटीट्यूड धीरे-धीरे डेवलप होगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए हमें कभी कभी-कभी कोई जैसे पूछते है यहाँ जगन्नाथपुरी जगन्नाथ और कृष्ण सेम है पर हम जैसे प्रसाद पाने में जो फॉलो करते हैं और यहाँ नहीं किया जाता वो तो हम वो प्रसाद नहीं खा सकते वहाँ तो नहीं, तो नहीं, तो तो नहीं खा सकते अधिकार नहीं, नहीं, नहीं है वहाँ त्रिबंग ललित रूप है और इनके एक... तो जगन्नाथ दीदी भी है नहीं लेकिन वहाँ यह धाम के लिए बोला गया है जगन्नाथ प्रसाद का यहाँ तो यहाँ खाए था वहाँ पर क्या होगा बहुत लाइट ले लेंगे हम तो यहाँ आके वो करें हम तो ज़्यादा बेटर है धाम के अलावा नहीं जैसे जो जगन्नाथ बॉल रहा है तो फर्क ही है, की की है।, फरक है क्याम का प्रसाद का फर्क है और जगन्नाथ का फ़र्क है अच्छा, प्रसाद ही है लेकिन एक जगन्नाथ का यहाँ अपना डायरेक्ट महाप्रसाद है तो प्रयास करें वहाँ चाहे कूपन खर्चा कर ही दिया है मन करता ने कि यहाँ भी जाओ तो थोड़ा सा हल्का खा ले और जाके क्या करें जगन्नाथ में भी खा ले। दो दिन के आज के बाद कल के बाद कहाँ आएंगे आप हाँ यहाँ आप जाइए खाइए थोड़ा थोड़ा पुष्छ अच्छा हल्का वाह खा ले लगता है कि नहीं मिस हो जाएगा वह जिलेबी और क्या क्या ये लोग खिला रहे हैं ना आजकल हार्ट में बहुत कुछ चलता है तो हाँ बुक में है बाईस सीढ़ियों का वर्णन है बाईस का उसका इम्पोर्टेंट वो है कि वहाँ वैष्णवों की पद धुली से वो सीढ़ियाँ सिक्त हैं भरी हुई हैं ग्रेट ग्रेट वैष्णवा जाते हैं जिनके चरण धुली वैसे प्राप्त करना मुश्किल है इसलिए तो भागवतम में कहा गया है महत महत्पाद रजो अभिषेकम भगवत भक्ति तभी प्राप्त होगी अनुराग भगवान के प्रति जब ऐसे महान वैष्णवों के पद धुली से हम अभिषेक करेंगे ऐसा बोला है रजो अभिषेकम कितना ग्लोरी है तो उसी प्रकार से तो जगन्नाथ भी उसी सीढ़ियों से आते जाते हैं इसलिए वो 22 सीढ़ियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस समय क्या कल्चर है कि माताएं बच्चों को ऊपर से नीचे लेटा देती इसको भी लेटाओ आप आज रात या कल कर किया था राउंड ऐसे से ये कल्चर है और जब भी समय मिलता है आपको आरी बोला अरे बोला फिर जब आपको समय मिलता है तो ज़रूर आते समय वहाँ बैठिए थोड़ी देर बाई सीढ़ी में हमेशा आके बैठना चाहिए थोड़ी देर के लिए चाहे दो मिनट पाँच मिनट और वापस निकलेंगे तो नील चक्र का देखें यहाँ तो कौन सी चीज़ बच्चों के लिए ठीक है पर उड़ीसा की सारी माताएँ भी लौटपट हो जाती है प्रभुज भी जाते लेकिन इज नॉट नीडेड हम हाँ आप बैठे चरण धुल्हे ले थोड़ा सा हाँ भग, क्योंकि एक्चुअली जब किसी एक कल्चर है शास्त्रीय किसी भी मंदिर में जाते हो तो बाहर आके बैठने का स्थान होता है वो क्योंकि जब आप मंदिर के अंदर जाते हो तो जाकर आप भगवान को देखते हो बाहर आके बैठते हो तो स्मरण करो क्या भगवान के रूप था क्या उनकी वसरत है क्या उन्होंने पहना था उनके क्या हो ना ये सब चीज़ें इसलिए तो बैठने के लिए है स्थान होता है हाँ तो तो। वो आपको जाना है तीन बजे निकलना है मैं भूल ही गया आप निकली अभी हाँ लेकिन सवा तीन हो गए ठीक है खोलो इसको जगन्नाथ प्रसाद बांट देता हूँ हाँ या बाद में बांट दो नहीं तो बाद में बांटो नहीं तो अब लेट हो रहे हैं अभी प्रसाद पाना है या बाद में अभी ठीक है ठीक है अभी देते हैं ये, ये उठा लो थैंक यू